ऐसे करके बात करना पड़े तो छोटों के पूर्णों का नाश हो जाता है ऐसा शास्त्र में लिखा है इसलिए हमेशा चरणों की ओर खड़े होना चाहिए और अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों के मुख के पास मुख ले जाकर भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए महाभारत में लिखा है इससे भी बड़ा भारी दोष लगता है सदाचार तो ये है कि वस्त्र या हाथ रख करके अपने से बड़ों से बात करना चाहिए हमारे कुछ गुरुजनों पर हमारे शरीर का कोई थूक आदि उजट जाए तो उससे कितनी बड़ी हानि होगी कितना बड़ा दोष लगेगा ये सब सदाचारी की बातें हैं तो भगवान ने कहा कहिए आप क्या कहना चाहते हैं बोले तो आप पहले अर्जुन से बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह नहीं सका इसलिए मैंने आपको बीच में टोका मैं युद्ध की सहायता मांगने आया हूँ क्योंकि जैसे अर्जुन आपके हैं वैसे ही मैं भी आपका ही हूँ भगवान ने कही बात बिल्कुल ठीक है अर्जुन मित्र हैं कुफेरे भाई है, तुम तो खास रिश्तेदार हो क्यूँकी जाम्बती का पुत्र सांब और शाम्ब का विवाह दुर्योधन की कन्या के साथ हुआ है भगवान का खास संधि है दुर्योधन खास संधि है सगा इसलिए तुम तो हमारे बिल्कुल संधि और रिश्तेदार हो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है भगवान बड़े चतुर हैं इसी को कहते हैं कृषि एक पदम धर्म कल यक्ष संवाद में आया ना यक्ष ने पूछा धर्म ने पूछा कि धर्म को एक शब्द में कहना पड़े तो वह कौन सा शब्द है तो युद्ध का दाक्ष्यम एवं एक पदम धर्मम कुशलता यही धर्म का एक पद में धर्म की परिभाषा है कुशलता और ये कुशलता श्री कृष्ण में देखी जाती है बोधे बने रहना बुद्धू बने रहना ये धर्म नहीं है जहाँ जैसी परिस्थिति होवे उस परिस्थिति के अनुकूल तुरंत फैसला कर लेना और अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी कार्य शैली की कुशलता से और उस परिस्थिति से बाहर निकल जाना ये जो है चतुराई है ये बुद्धिमानी है ये भगवान श्री कृष्ण में है ये विशेषता भगवान बड़े चतुर हैं भगवान बोले आप पहले आए मस्तक की ओर बैठे आप बड़े भी हैं अर्जुन से आयु में बड़े हैं तो देखो बड़ों के मांगने का अधिकार पीछे होता है छोटों के मांगने का अधिकार पहले होता है अर्जुन छोटे है कि नहीं हाँ छोटे तो है तो इनको मांगने का अधिकार पहले है दुर्योधन ने सोच लिया कि अब हमारा काम तो यहां बनने वाला है नहीं बोले तो ठीक है अर्जुन ही पहले मांग ले आप अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं तो अर्जुन ही मांग ले भगवान का नहीं हमको दोनों को देना क्योंकि दोनों ही हमारे हैं आ, हमारे पास दो चीज है एक तरफ अकेला में जो युद्ध नहीं करूंगा और जो कोई काम करवाओ सो सब करूंगा इधर से सामान उठा के वहां रख दू और जो कुछ काम करवाओ सो कर दू पर मैं युद्ध नहीं करूंगा और एक और मेरी अजय नारायणी सेना जिस नारायणी सेना में महाभारत में लिखा भगवान करें दस करोड़ पैदल सैनिक हैं दस करोड़ पैदल सैनिक ये मेरी अजय नारायणी सेना बोलो क्या चाहते हो अब मांगने का अवसर पहले अर्जुन को बेचारा दुर्योधन का मुंह सूख गया कहीं अर्जुन दस करोड़ सेना न मांग ले बोले ठीक है अब आपने कह दिया है तो अर्जुन पहले मांग ले अर्जुन ने कहा मैं केवल आपको मांगता हूँ दुर्योधन खुशी के मारे फूल फूल गया और बोला वाह वाह अब स्वाभाविक है जब अर्जुन ने आपको मांग लिया तो नारायणी सेना मुझे मिलनी चाहिए भगवान का ठीक है ले जाओ महाराज मूल में लिखा है कि मूल में लिखा है कि दुर्योधन ने कहा कि आज मैंने अपनी चतुराई से कृष्ण को ठग लिया और अर्जुन निश्चित ही मूर्ख निकला जिसने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया ये मूल में लिखा हुआ है दुर्योधन दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ एवक्तु कृष्ण कुंती पुत्रो धनंजयः अयोध्यमान संग्राम में बरया भगवान केशव का वर्णन किया और इधर दुर्योधन प्रसन्न होकर के वहां से चला और दाऊजी के पास पहुंचा बोले अब आपको हमारी सहायता करनी चाहिए बलदेव उबाच दाऊ जी ने कहा विदितम ते नर व्याघ्र सर्वम भवित मरहती यन मयोक्तम विराट पुरा वैवाहिके सदा विराट के यहां हमने जो प्रवचन किया था वो गुप्तचरों के द्वारा आपको मालूम पड़ गया होगा मैंने दाऊजी भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो प्रवचन तुम लोगों को खुश करने के लिए था लेकिन हमारे पक्ष में कोई नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण पांडवों के पक्ष में और श्रीकृष्ण जब पांडवों के पक्ष में हैं, वे उनका त्याग नहीं कर सकते हैं और मैं श्रीकृष्ण का त्याग नहीं कर सकता इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं जा सकता क्यूँकी यदि मैं तुम्हारे पक्ष में चला गया तो कौरव पांडव तो झगड़ ही रहे हैं कृष्ण बलराम का भी आमने सामने युद्ध हो जाएगा श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से मैं तुम्हारे पक्ष ऐसी भाई भाई का झगड़ा हो जाएगा इसलिए मैं न तुम्हारे पक्ष से लड़ूंगा और न पांडवों के पक्ष ऐसी लड़ूंगा मैं तटस्थ रहूंगा दुर्योधन ने कहा यह बहुत अच्छा हुआ ठीक है कोई बात नहीं हमें नारायण ही सेना मिल गई दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया उसने भी एक अक्षहणी सेना दे दी भगवान ने अर्जुन से कहा जब दुर्योधन चला गया गते दुर्योधने कृष्ण कीरीटिन मथाब्रवी अयुध्यमान काम बुद्धि भगवान ने कहा अर्जुन इतने बुद्धिमान होकर बुद्धओं जैसा काम करते हो जब मैंने पहले कह दिया था कि मैं लड़ूंगा नहीं तो तुम्हें हमारी सेना मांग लेनी चाहिए थी तुमने हमको क्यों मांग लिया ये तुम चूक गए अवसर से ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था दुर्योधन ने हमें भी ठग लिया और तुम्हें भी ठग लिया उसका काम तो बन गया अर्जुन ने कहा हे भगवन भवान समर्थस्तान सर्वान्हंतु नात्र संशय निहंतुम अहम अप्येक समर्थ पुरुषर्षभ हे पुरुषर्षभ हे प्रभो आपको न हमारी जरूरत है न सेना की जरूरत है ना किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है आप चाह लें भीतर से तो आपके चाहते ही सब शत्रु समाप्त हो जाएंगे आप में इतनी शक्ति है आप हथियार उठाएं, चाहे न उठावे आप केवल चाह लें के इनका विनाश हो जाए तो विनाश हो ही जाएगा आप सत्य संकल्प में हैं और वही सामर्थ्य आपकी कृपा से मुझमें है मेरा कोई एक भी सहयोगी न हो तो भी मैं आपकी कृपा से कौरवों को सौवार समाप्त कर सकता हूँ तो हमें क्या आवश्यकता इसलिए भगवान हम हमने ही चतुराई की है भगवान हंसने लग बोले तुमने क्या चतुराई की बोले कीर्ति भगवती सदा आपके साथ रहती है और अपकीर्ति आप आपके विमुख आपके विरोधियों के पास रहती है कीर्ति सदा आपके पास रहती है इसलिए भवान सु कीर्तिमान लो के आप ही संसार में कीर्तिमान है यश आपका ही वर्णन करेगा और मैं भी यश ही चाहता हूँ इसलिए मैंने आपका वर्णन किया है क्योंकि आपका जो वर्णन करेगा यश उसी को मिलेगा कीर्ति उसी को मिलेगी विजय उसी को मिलेगी भगवान ने कहे सब तो ठीक है तुम कह रहे हो लेकिन जब मैं लड़ूंगा ही नहीं तो तुम्हारे क्या काम आऊंगा अर्जुन ने कहा सारू तत्वया कार्यम इसमें मानसम सदा सिर रात प्रेपितम काम तदवान हे भगवान मेरी बहुत समय की अभिलाषा है कि जब कभी ऐसा अवसर आएगा तो मैं अपनी रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूंगा हाँ हाँ कितनी बढ़िया बात है भैया जो काम अर्जुन ने किया वही सब वही काम हम सबको करना है अपने जीवन रथ जिसमें इंद्रियों रूपी घोड़े जुते हैं संयम की सदाचार की लगाम लगी हुई है लेकिन मन सारथी बनकर के बैठा है अब मन को सारथी नहीं बनाना है मन की जगह श्रीकृष्ण को मन में श्रीकृष्ण को बिठाकर श्रीकृष्ण को अपने जीवन रथ का सारथी बनाना है और जब तुम्हारे जीवन रथ के इंद्री रूपी घोड़ों की बागडोर श्रीकृष्ण के हाथ में होगी तो इस संसार संग्राम में विजय तुम्हारी होगी अपनी बागडोर ठाकुर जी के हाथ सौंप दो दीन बंधु दीनाथ दीन बंधु आख मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनाथ दीन बंधु देनाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ और जब ये हमारे ठाकुर जी झूला पर बैठ जाते हैं तो दीन बंधु दीनाथ दीन बंधु दीनाथ तेरी डोरी मेरे हाथ तेरी डोरी मेरे हाथ बोलो ठाकुर जी झूला पर बैठेंगे तो उनकी डोरी हमारे हाथ में आ जाएगी कि नहीं तेरी डोरी मेरे हाथ तेरी डोरी मेरे हाथ ये यथा माम प्रपजे तांस तथैव भजाम हम आप अपने जीवन की बागडोर श्रीकृष्ण के हाथ में सौंप देंगे तो श्रीकृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा होते हुए भी अपनी बागडोर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे अहम भक्त पराधीनो यतंत्र इव दिज साधु हृदयो भक्त भक्त भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया अर्जुन मैं तुम्हारे घोड़ों की बागडोर तुम्हारी बागडोर सदा अपने हाथ में रखूंगा दुर्योधन गया बोले मामा जी सब दुनिया को ठगने वाले को हमने ठग लिया किसने किसने किसको ठगा बोला हम श्री कृष्ण को ठग के आए निहत श्री कृष्ण को अर्जुन ने ले लिया अजय नारायणी सेना लेकर मैं आया हूं शकुनी बोला तुम ठगे गए हमने सेना लेने नहीं भेजा था हमने केवल इसलिए भेजा था श्री कृष्ण को ले आओ पर चलो तुम नहीं समझ पाए अभी भी एक दूसरा अवसर है वो अवसर ये है कि महावीर शल्य अतिरथि योद्धा है और पांडवों के खास मामा हैं क्योंकि माद्री के खास भाई हैं शल्य वे युधिष्ठिर के निमंत्रण पर आ रहे हैं ऐसा स्वागत सत्कार कर लो उनका कि वे तुम्हारे अधीन हो जाएं। वे यदि तुम्हारे पक्ष में आ गए तो जितना सारथी कर्म करने में कुशल श्री कृष्ण है उतना ही सारथी कर्म करने में शल्य कुशल हैं। जब कर्ण का युद्ध होगा अर्जुन के साथ तो कोई बढ़िया सारथी चाहिए पड़ेगा और उस समय शल्य यदि तुम्हारे पक्ष में होंगे तो कर्ण की विजय निश्चित हो जाएगी बड़े बड़े तम्बू टेंट गड़वा दिए गए महाराज जी लिखा है मणियों के दीपक जल रहे थे और सब जगह शल्य की बड़ी अगवानी स्वस्थि वेद पाठ आरती अर्घ पाद्य मधुपर्क बढ़िया सुंदर सुंदर प्रकार के भोजन थोड़ी थोड़ी दूर आरोप ठंडाई और तांबुल और चंदन और इतर जब निकट पहुंच गए सबसे बड़ा पड़ाव था शल्य का और उस समय शल्य ने सबको बुलाकर कहा धन्य है धर्मराज युधिष्ठ की कार्यकुशलता मैं जहां से चला हूं वहां से यहां तक मुझे मार्गजनित श्रम का तनिक भी अनुभव नहीं होने दिया धन्य है धर्मराज युधिष्ठ की कार्यकुशलता धन्य है युधिष्ठिर ऐसे जो कुशल लोग होते हैं, उनकी विजय तो निश्चित है ये सब व्यवस्था युधिष्ठिर की ओर से ही है ना? वो पहले से योजना बनके तैयार थी तब तक, तक दुर्योधन भीतर बोले यह आपके भांजे दुर्योधन की ओर से सारी व्यवस्था है एक बार तो शल्य स्त रहेंगे की अरे ये सारी व्यवस्था दुर्योधन कर रहा था मैं ऐसे युधिष्ठ की व्यवस्था मान रहा था दुर्योधन ने कहा क्या मैं आपका भंजा नहीं हूं क्या आप मेरे मामा जी नहीं हैं लड़ाई तो धर्म की है हां निश्चित मेरे भांजे है तो मैं आपकी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूं नवन नीच क अति दुखदाई, नीच नम्रता दिखावे तो सावधान हो जाना नीच की नम्रता बहुत दुख देने वाली होती है। महाराज शल्य इसकी विनम्रता को देखकर इतने प्रभावित हुए वे कहने लग गए मन में सोचने लग गए शल्य कि हमने सुना था कि दुर्योधन बड़ा उद्धत है बहुत उद्दंड है लेकिन अरे ये दुर्योधन तो बहुत ही सरल प्रकृति का है इतना विनम्र है बोले हाँ वस्त दुर्योधन मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस सेवा का फल तुम्हें अवश्य ही मिलना चाहिए अवश्य मिलना चाहिए सेवा क्या चाहते हो बोले महाराज मैं तो आपसे आपको चाहता हूं आपको हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा और जब कर्ण अर्जुन के साथ द्वंद युद्ध करेगा तो आपको उसके रथ की बागदोर अपने हाथ में संभालनी पड़ेगी एक बार तो शल्य थोड़े नाराज हुए कि मैं सूत पुत्र का सारथी बनूंगा लेकिन बाद में वचन दे चुके हैं इसलिए कहा ठीक है लेकिन एक बात है मैं युधिष्ठिर से मिले बिना तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा। पहले युधिष्ठिर के पास जाऊंगा क्योंकि युधिष्ठिर से मिलने का संकल्प लेकर चला हूँ दुर्योधन ने जाते जाते कहा मामा जी वही मत अटक जाना क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है यह पृथ्वी सत्य के बल से टिकी है दुष्ट लोग खुद तो झूठ बोलते हैं और दूसरों के सामने सत्य की दुहाई देते हैं। यही उनका स्वभाव होता है सत्य ने विघतम सर्वम दुर्योधन की पंक्ति है सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है बोले ठीक है तुम चिंता मत करो ईश्विर के पास जाकर के शल्य ने सारी बात बतला दी धन्य है धर्मराज राज की उदारता आपने बिल्कुल संकोच नहीं किया बोले महाराज हमारे मन में रंचमात्र द्वेश नहीं है हम तो अपना अधिकार चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात आप उनके भी मामा जी है हम लोग अलग अलग नहीं हैं। आप वहाँ लड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं लेकिन हम भी तो आपके भांजे हैं खास आपकी सही बहन मादरी के पुत्र हम लोग हैं तो आपको हम लोगों का ध्यान तो रखना चाहिए बोले तो हाँ रखना तो चाहिए काम बात तो यही सही है लेकिन क्या करें हम तो लडुआ पूड़ी के चक्कर में पड़ गए इसीलिए तो भगवान लडुआ पूड़े के चक्कर में पड़े नहीं कि एक बढ़िया बढ़िया खाकर के उनकी तरफ चला गया और हम खा भी लें और हमने कहीं उनकी सहायता न की तो लोग कहेंगे बताओ खाने पीने को तो सब खा पी गए और सहायता के नाम पर अंगूठा खा दिया इसलिए ठाकुर जी ने दुर्योधन के दुर्योधन घर मेवा त्यागे ताग बिदुर घर खाए ठाकुर जी ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया युष्ठ ने कहा मामाजी एकांत में चलें क्योंकि षट करणों घते मनता दो के अलावा तीसरा व्यक्ति जहां खड़ा हो जाएगा वहां कोई बात छिपी हुई नहीं रह जाएगी छठे कान में पहुंचते ही बात फैल जाती छठे श्रवण यह परत कहानी दो कान हमारे कहने वाले के दो कान सुनने वाले के कितने हुए चार और तीसरा आ गया तो कितने हो गए छह इसलिए दो कानों तक बात रहती है दो व्यक्तियों तक बात रहती है सुरक्षित रहती है और इसके आगे बढ़ती है तो फिर वो ठीक नहीं रह जाती है श्री गोवर्धन राम जी इधर आ जाए इधर संतों को बैठने की जगह जाए वहां आ जाए श्री वृंदावन बिहारी लाल की तो इस प्रकार से एकांत में युधिष्ठिर शल्य को ले गए और बोले कि देखो आपको सारथी तो कर्ण का बनना पड़ेगा ये बात पक्की है क्योंकि सारथी कर्म में श्री कृष्ण के समान ही योग्यता आपकी है ये सारा संसार जानता है तो आप हम अपने भांजों का एक काम कर देना क्या बोले एक तो ऐसे रथ चलाना कि अर्जुन का बचाव होता रहे युद्ध के समय और दूसरी बात जब जब कर्ण उत्साह में भरे तब तक तब उसको धिक्कार करके उसकी निंदा करके और अर्जुन की प्रशंसा करके उसके पराक्रम को घटा देना क्या कहते हैं हरेसमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं एकदम नीचे नीचे कर देना कोई उत्साह में भरा हो और उसको अरे तुम क्या हो तुम कुछ नहीं हो तुम बेकार हो तुम किसी मतलब के नहीं बेचारा मतलब का भी होगा तो सुनते सुनते सोचेगा अरे हम तो बेकार ही हैं किसी मतलब के नहीं है केवल हनुमान जी की ही बात नहीं है कि उनकी कीर्ति गाई जाए तो उनको अपने बल का स्मरण होता है सबकी बात यही है किसी को घटाने लग जाओ घटते घटते घट गट जाएगा अकारे कोई सामान्य आदमी बहुत पहलवान हो कमजोर आदमी को भी पहलवान कह के काम कराया जा सकता है और पहलवान को भी कह दो कि भैंसा जैसा शरीर लिए घूम रहे हो कुछ नहीं बेकार हो बोधे हो थोथे हो किसी मतलब के नहीं तो बेचारा मतलब का भी होगा तो भी और बेकार हो जाए इसलिए तुम सदा कर्ण को नीचा दिखाते रहना शल्ले बोले यद्यपि ये धर्म विरुद्ध तो है क्योंकि हम जिसके सारथी हैं उसको हमें उत्साह देना चाहिए लेकिन तुम भी हमारे भांजे हो इसलिए तुम्हारी भी बात हमें माननी पड़ेगी हम वचन देते हैं कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा तो मैं कर्ण के पराक्रम को खड़ी खोटी सुना सुनाकर नीचा करता रहूंगा उसको नीचा दिखाता रहूंगा ये महाभारत की कथा सब शिक्षा लेने की है इसका मतलब है कभी कोई संघर्ष की स्थिति आ जाए तो दो तरफा आदमी को नहीं रखना चाहिए एक तरफा व्यक्ति को ही रखना चाहिए दो तरफे को नहीं रखना चाहिए दो तरफा जानते हैं ना उधर भी है और इधर भी है ऐसे आदमी का कोई सहयोग नहीं लेना चाहिए शल्य एक तरफा नहीं है दो तरफा है इधर पांडवों के पक्ष में भी हो गए एक काम उनका करने की बात कह दी और एक कौरवों के पक्ष से लड़ना स्वीकार कर लिया इसीलिए शल्य भी हारे कारण तो और भी हैं लेकिन कर्ण जो युद्ध में केवल आधे दिन तक लड़ पाया आधे दिन में ही जैसी आराम क्योंकि शल्य बार बार उसको नीचा दिखाते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी कथा भी सुनाई है शल्य ने इस स्त्र को केवल तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आई है विपत्ति तो इंद्र के ऊपर भी आई थी इंद्र को भागे भागे जाने कहा जाना पड़ा इंद्र ने तेसरा जिस स्वरूप का वध किया था उससे उसे, उसे ब्रह्मत्या लगी और ब्रह्मत्या का मार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया चार भागों में ब्रह्म को बांटा गया और इसके बाद कष्टा ऋषि ने अभिचार यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया महाभारत में वृत्तासुर की कथा अलग प्रकार की है को की सृष्टि की और वृत्ताश्र ने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया इंद्र इतने भयभीत हो गए उस समय अराजकता की स्थिति हो गई और उसी समय इंद्रासन सूना हो जाने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नहुस को गद्दी पर बिठाया गया क्योंकि राजर्षि नहुस सौ तो अश्वे धीरे कर चुके थे इसलिए उनको बिठाया गया किंतु नहुस ने स्वयं कह दिया कि मैं इंद्रासन के योग्य नहीं हूं इसलिए पहले हमें कोई वरदान दिया जाए बोले मांग लो तुम क्या वरदान चाहते हो न उसने महाभारत के अनुसार वरदान मांगा कि जो भी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि मेरे सामने पड़े और मैं अपनी आंख से उसकी आंख में मिलाकर देख लू तो उसके सारे तेज को मैं हरण कर लू ऐसी मुझ में शक्ति आ जाए और इस वरदान को प्राप्त करके वह इतना उदंड हो गया सौक की शक्ति उसने अपने नेत्रों से हर ली और उसी काल की बात है इंद्र तो भय के मारे छिप गए थे व्रतासुर के भय के मारे इंद्र छिप गए थे और जाके कहा महाराज इस भूलो की सीमा के आखिरी छोर पर एक सरोवर के कमल की नाल में इंद्र जाकर छिपे थे इंद्र को नहुस को इंद्रासन पर बिठा दिया गया और यह इतना उदंड हो गया बोला जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी सेवा में उपस्थित होनी चाहिए देवताओं ने कहा महाराज पूर्व इंद्र की पत्नी आपकी पत्नी कैसे हो सकती है परस्त्री गमन महापाप है और आप देवराज होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं या सुनते ही वह क्रोध में भर गया और इतना तेजस्वी था महाभारत में लिखा कुछ के क्रोध से त्रिलोकीय क्षुद्ध हो गई उसने कहा हमारे ऊपर कानून बता रहे हो पूर्व इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या को धर्षित किया उसमें तुम लोगों का प्रवचन कहाँ चला गया मैं इंद्र हूँ मैं जो कहता हूं वही धर्म है इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए इंद्राणी बृहस्पति के यहाँ रही है सुरक्षित धरोहर के रूप में इंद्राणी रोने लगी बृहस्पति जी ने कहा कि जो ब्राह्मणों का उपासक है उसकी विजय सदा सर्वदा है और जो ब्राह्मणों का विरोधी है उसकी पराजय निश्चित है इसलिए ब्राह्मण का अपमान करवाओ न उसके द्वारा तो अपने आप ही च्युत हो जाएगा तुम कह दो कि ऐसे वाहन में बैठ करके आप आइए जिसमें आज तक कोई इंद्र न बैठा हो जब वह पूछेगा कौन सा वाहन तो कह देना एक हजार ऋषियों को पालकी में जोत करके उस पर सवारी करके आओ कामा तुराणम न भयम न लज्जा कामी व्यक्ति को न भय रहता न लज्जा रहती इंद्र ने नहुष जो इंद्र पद पर बैठा था उसने एक हजार ऋषियों को पालकी में जोत लिया और पालकी में जोतने के बाद कहा सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो और ऐसा कहकर अगस्त जी के मस्तक पर पैर से ठोकर लगाई अगस्त जी ने पालकी पटक दिया था अरे दुष्ट बार बार सर्प कहता जा भयंकर सर्प की योनि में चला जा देवताओं के वर्षों के प्रमाण से दस हजार वर्षो तक उनको अजगर की योनि मिली जो कथा आप लोग सुन चुके हैं युधिष्ठिर ने संवाद करके सत्संग करके नव उसको सदगति प्रदान की और उस समय बृहस्पति जी ने अग्नि का आवाहन किया और अग्नि से कहा कि भगवान आप इंद्र का पता लगावे इंद्र कहाँ है इंद्र का पता आप लगाए अग्नि ने कहा सारी धरती पर खोज लिया कहीं पता नहीं बोले जल में गए आप कि नहीं बोले जल में तो हम पता लगाने नहीं गए क्यों बोले महाराज जल में पता लगाना बड़ा कठिन है जल में पता लगाना बड़ा कठिन है क्योंकि अग्नि का कारण जल है जल कारण है और अग्नि कार्य है कार्य अपने कारण में जाकर शांत तो हो जाता है इसलिए अग्नि जल में जाकर शांत हो जाती है अग्नि का यद्यपि अग्नि जल से ही प्रकट है ये सब लाइट वाइट कहां से प्रकट है पानी से ही तो प्रकट है आग पानी से ही पैदा होती है। बिजली पानी से ही पैदा होता है और पानी से शांत हो जाती है। पानी में अग्नि जाकर ठंडी पड़ जाती है बड़ी सुंदर बात यहां लिखी है वृत्तासुर के बध के पश्चात इंद्र को ब्रह्मत्या लगी थी और इंद्र जाकर छिप गए थे और उस समय बृहस्पति ने कहा था कि तुम पता लगाओ तो अग्नि ने कहा अद्यो निर्ब्रह क्षत्रम अस्मनो लोह लोहमुत्थितम तेसाम सर्वत्र गेजा ते निशिशान साम्यति हे ब्रह्म जल से अग्नि और ब्राह्मण से क्षत्री उत्पन्न हुआ है और पत्थर से लोहा उत्पन्न हुआ है इसलिए अग्नि जल में जाकर शांत हो जाती है क्षत्रि ब्राह्मण से टकराकर शांत हो जाता है और लोहा पत्थर से टकराकर शांत हो जाता है प्रभावहीन हो जाता है इसलिए अग्नि का जल से संयोग क्षत्रि का ब्राह्मण से टकराव और लोहे का पत्थर से टकराव नहीं होना चाहिए नहीं तो ये खत्म हो जाते हैं। तब बृहस्पति ने अग्नि की स्तुति की अग्नि ने स्त्री रूप धारण किया और स्त्री रूप धारण करके इंद्र को खोज के ले आए कि इंद्र अमुक जगह है और उस समय इंद्र का पराक्रम बढ़ा नहुस्तित हो गया इंद्र को खोज कर लाया गया और इंद्र जब गद्दी पर बैठे तो तीनों लोग फिर से आनंदित हो गए सल्ले ने कहा इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई तो तुम्हारे ऊपर आई इसमें कौन सी बड़ी बात है अपने मन में धैर्य रखो मैं आशीर्वाद देता हूँ विजय तुम्हारी होगी मामा जी आशीर्वाद देकर के चले गए अलग अलग सेनाओं का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है और द्रुपद जी के पुरोहित जी जो हस्नापुर गए थे उन पुरोहित जी ने वहाँ भाषण किया है उस भाषण का समर्थन भीष्म जी ने किया है पुरोहित जी ने बार बार उन बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है पुरोहित जी ने यही बात कही कि वस्तुतः आपने बारंबार पांडवों के साथ अन्याय किया है अभी कुछ बिगड़ा नहीं है महाविनाश को रोका जा सकता है युधिष्ठिर का राज्य युधिष्ठिर को दे दिया जाए युधिष्ठिर का राज्य युधिष्ठिर को दे दिया जाए तो अभी भी भयंकर संघार रुक जाएगा और नहीं तो इस संघार को कोई शांत नहीं कर सकता है फिर आप लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए भीष्म पितामह ने कहा भवता सत्य मुक्तम तू सर्व में तन्न संशया अति तीक्षण तू ते वाक्यम ब्राह्मण्यादि में भीष्मी ने कहा जी आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा हम आपके प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हैं लेकिन जिस भाषा में आपने बातचीत की ऐसी भाषा दूत की नहीं होती है दूत तो बड़े विनम्र शब्दों में बोलता है लेकिन आपने बड़े कठोर शब्दों में बात रखी है ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा प्रलय हो जाएगा तैयार हो जाओ लड़ने के लिए लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है क्यूँ बोले ब्राह्मण सदा निर्भय होता है उसको किसी का डर नहीं होता खरी खोटी सुनाने में ब्राह्मण ही समर्थ होता है तो ब्राह्मणोचित स्वभाव के कारण जो खरी बातें थी चाहे किसी को अच्छी लगें तो न लगें तो तुमने कह दी आपके अतिरिक्त अन्य किसी वर्ण के व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाता तो इतने लोगों के बीच में वो इतनी कठोर बात नहीं बोल सकता था ब्राह्मण होने के कारण आपने कठोर बात बोली इसका मतलब है कि ब्राह्मण स्पष्टवादी होता है उसमें लाग लपेट नहीं होती है इस बात को भीष्म पितामह स्वीकार किया इतना सुनते ही कर्ण उठकर के खड़ा हो गया और कर्ण ने कहा कि जब देखो तब अर्जुन अर्जुन अर्जुन की प्रशंसा भीमसेन की प्रशंसा युधिष्ठिर की प्रशंसा भले ही अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया हो शंकर जी को संतुष्ट किया हो बार बार वही गौरव गाथाएं आप लोग मिलकर गाते हैं मैं कर अर्जुन को परास्त समाप्त करने के लिए अकेला ही पर्याप्त हूँ पांडवों की सेना को समाप्त करने के लिए अकेला ही पर्याप्त हूं भीष्म ने कहा अरे मूर्ख कर्ण किम राधे ते बाचात ते कर्म तत्म एक एव यदा पार्थक रथान जितवान यधि हम छह महारथी थे विराटनगर में मैं था तू था द्रोणाचार्य थे कृपाचार्य थे अश्वत्थामा था दुर्योधन था छह महारथी थे और अकेला लड़ने वाला अर्जुन था सबके छक्के छुड़ा दिए और उसमें तू भागकर अपने प्राण बचाए थे वो बाद भूल गया अब यहाँ डीग हाँक रहा है लोग ने बीच बचाव किया कोई बात नहीं गर्मा गर्मी हो गई बैठो बैठो बैठो कोई बात नहीं धृतराष्ट्र बड़े दुखी हो गए क्या करें? अब तो हमारे हाथ से बाजी निकल गई क्या करना चाहिए धृतराष्ट्र फिर भी चतुराई करने से बाज नहीं आते उन्होंने कहा ऐसा करो संजय तुम चले जाओ युधिष्ठिर के पास बहुत भोला है युधिष्ठिर, बड़ा पवित्र आत्मा है ऐसा कुछ समझाने का प्रयास कर दो कि युधिष्ठिर की समझ में आ जाए हिंसा पाप का मूल है जीवन विनाशी है थोड़ा सा जीवन है राज्य के लोग से पद के लोग से क्यों युद्ध करना दुर्योधन भोगता है तो भोगने दो अपने तो ऐसे गुजारा कर ले ये दुष्ट अभिप्राय था धरत का इसलिए संजय को कहा कि तुम ऐसा ऐसा कुछ समझा बुझा के आओ कि वो लड़े नहीं और हमारे लड़के मौत से बने रहें, युधिष्ठिर समझ जाए माने हम न समझें, हमारे पुत्र भी न समझें, एक तरफा युष्ठ की समझ में आ जाए युद्ध न हो पहले तो इस विचार का खंडन संजय ने ही कर दिया है लेकिन बाद में उन्होंने कहा ठीक है आप स्वामी हो मैं आपका सेवक हूं भेज रहे तो जा रहा हूं और संजय को भेजा है संजय ने जाकर अपना प्रवचन किया और उस प्रवचन में संजय ने कह दिया महाराज धरतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं अर्जुन से नहीं डरता कृष्ण से भी नहीं डरता भीम से नकुल सहदेव से भी नहीं डरता किंतु युधिष्ठिर से बहुत डरता हूँ क्योंकि वो बड़ा पवित्र आत्मा है सज्जन है धर्मात्मा है ब्रह्मचर्य से संपन्न है तपस्वी है यदि उसने संकल्प कर लिया तो बिना युद्ध के ही मैं भस्म हो जाऊंगा और यह क्रोध तपका नाशक है इसलिए हे युधिष्ठिर क्रोध मत करो हम तो तुमसे ही डरते हैं तुम एक तरफा शांति कर लो लेकिन धन्य है अब युधिष्ठिर अब बहकने वाले नहीं है क्योंकि ठाकुर जी ने खूब बढ़िया से समझा बुझा दिया कि भैया जी अब कहीं ताऊ जी के चक्कर में मत फस जाना नहीं फिर सब परेशान फिर से हो जाएं बोले ठीक है महाराज संजय ने संजय का संजय ने युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दिया और जब धरतराष्ट्र का संदेश संजय ने सुनाया तो एक एक बात का युधिष्ठिर ने खंडन कर दिया और कहा कि नहीं यह न्याय संगत बात नहीं कि एक तरफा हम युद्ध न करें अरे हम युद्ध करना कब चाहते हैं हम तो केवल यह चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमको दे दिया जाए और यदि हमारा अधिकार आप नहीं दे सकते हैं तो फिर यह भी समझ लेना कि शांति संभव नहीं है फिर तो महाराज को युद्ध से डरना नहीं चाहिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए समझ गए संजय कि अब पांडव बहकावे में आने वाले नहीं हैं और उन्होंने जो कुछ चेतावनी दी थी ने वह संदेश लिया और जाते जाते भगवान श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र को चेतावनी दे डाली भगवान ने कहा कि हमारा संदेश भी सुना देना धृतराष्ट्र को कह देना कि मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति कराना चाहता हूँ ऐसे ही मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी विनाश नहीं चाहता मैं उनका भी हित चाहता हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें सावधान होना पड़ेगा तुम्हारे मन में जो बेईमानी की बात आ गई है उस बेईमानी की बात को तुम्हें त्यागना पड़ेगा और अपने भाई के पुत्र पांडवों के साथ तुम्हें न्याय करना पड़ेगा और जाकर कह देना धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र से कि मर्यादा के विरुद्ध द्रौपदी को केसों को पकड़कर घसीटता हुआ दुशासन सभा में लाया क्या वह उचित था वह सर्वथा अनुचित था बिदुर जी ने जो समझाया उनकी बात भी नहीं मानी गई क्या यह उचित था संजय उनसे पूछना कि जुआ खेलकर जो अन्याय हुआ क्या वह उचित था और भरी सभा में कृष्णा द्रौपदी को बंधकी अर्थात बेस्या कहकर के फटकार लगाई कर्ण ने क्या यह उचित था क्या यह उचित था कि यह प्रस्ताव किया गया कि तेरे पति तो नपुंसक जैसे है इन पांच पतियों को छोड़कर कौरवों में से किसी एक को अपना पति बना ले क्या यह कहना उचित था देखो दूसरों के दोष मत देखो अपने दोष देखो जाकर धृतरास्त्र से कह देना दूसरों को बिना मांगे उपदेश देना देने की जो आदत है उसको छोड़ दो अपने दोषों को देखो हमारे कितने दोष हैं और कह देना साफ शब्दों में युधिष्ठिर इतना कठोर नहीं बोल सकते लेकिन युधिष्ठिर की ओर से मैं द्वारकाधीश कृष्ण बोल रहा हूँ कह देना धृतराज उसे अतून्य था रथिना फागुन भीमेन चैवा वदन परासीक्ता भारत राष्ट्र विधि प्रदह कर्मण स्वन पापा कह देना महारथी वीर अर्जुन के बाण और भीमसेन के भयंकर पराक्रम से तुम्हारे पुत्र दग्ध हो जाएंगे जलकर भस्म हो जाएंगे और तुम्हारी सेना भी जलकर भस्म हो जाएगी और हे संजय ये दो श्लोक तो तुम जाकर जरूर उनको सुना देना भगवान ने दो श्लोक पढ़े हैं बोले ये जरूर सुना देना कौन कौन से श्लोक ये श्लोक पहले भी आ चुके हैं और अब फिर आ रहे हैं पहले आदि पर्व में ब्यास जी ने श्लोक कहे थे महाभारत की भूमिका में और अब भगवान श्री कृष्ण इन वाक्यों को कह रहे हैं अब ये भगवान के वाक्य हैं जो आदि पर्व में ब्यास जी ने भूमिका के रूप में कहे हैं भगवान कह रहे हैं सुयोधनो धनो मन्युमयो महाद्रुमहांधा कर्ण शकुनि तस् शाखा दुष्हासन पुष्पले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी संजय तुम कहना के हे महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष है और क्रोध संपूर्ण पापों की जड़ का नाम है ये महापापी दुर्योधन क्रोध में वृक्ष है कारण उसकी मोटी डाली है शकुनी उसकी शाखा है दुस्शासन उसके फल फूल हैं और इस क्रोध रूपी पेड़ की दुर्योधन रूपी पेड़ की जड़ है धरतरास् जो अज्ञानी है मोहग्रस्त है ये बात जरूर कह देना हमारी तरफ से और ये भी कह देना कि एक पेड़ तुम्हारे पक्ष में है तो दूसरा पेड़ हमारे पक्ष में है हमारे पक्ष तुम्हारे पक्ष में अधर्म वृक्ष है तो हमारे पक्ष में धर्म वृक्ष है युधिष्ठिरो धर्म मयो महाद्रुमहांधोजुनो भीम सेनो से शाखा माद्री पुत्र पुष्प समृद्धे मूलम तहम ब्रह्म ब्राह्मणाच भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर धर्म वृक्ष हैं और उनकी मोटी मोटी डाली का नाम है अर्जुन और भीमसेन ये मोटी डालियां हैं नकुल और सहदेव उसके पुष्प फल हैं और उस धर्म वृक्ष की जड़ का नाम क्या है भगवान कहते हैं उस धर्म वृक्ष की जड़ का नाम है भक्त श्री कृष्ण श्रीकृष्ण उस वृक्ष की जड़ है और उस वृक्ष की दो जड़ और हैं कौन कौन बोले श्रीकृष्ण के ही समान है ब्रह्म ब्राह्मण वेद और ब्राह्मण और श्रीकृष्ण ये तीन उस धर्म वृक्ष की जड़ है और आप तो यह जान आपको यह जानना चाहिए कि धर्म वृक्ष ही रहेगा अधर्म वृक्ष रहेगा नहीं ये बात आपको समझ लेनी चाहिए संजय की विदाई हो गई युधिष्ठिर ने फिर भी कहा कोई बात नहीं हमारा सबके चरणों में प्रणाम कहना द्रोणाचार्य जी के कृपाचार्य जी के अश्वत्थामा के चरणों में भी प्रणाम कहना और भीष्म जी के चरणों में प्रणाम कहना महाराज के चरणों में प्रणाम कहना माता गांधारी के चरणों में प्रणाम कहना मेरे भाई दुर्योधन आदि को हमारा उनसे स्नेह कहना इस तरह से सबको कुशल छेम भेजिए मेरी माता कुंती के चरणों में जाकर प्रणाम अवश्य करना इस तरह से सबका नाम ले लेकर के सबको संदेश दिया है और उस संदेश में युधिष्ठिर ने इतनी सुंदर बात कही है हा हा क्या कहना युधिष्ठिर ने कहा है कि हमारा आधा राज्य हमको नहीं एक हिस्सा हमको दे दिया जाए राज्य देश हम अपनी न एक छोटा सा हिस्सा हमको दे दो मान लो छोटा हिस्सा भी आपको देने का मन न हो तो हमको पांच गांव दे दो अथवा पांच गांव में से भी एक गांव दे दो संतोष की भी हद है सीमा ये तो सीमा से भी आगे बढ़कर संतोषी हैं युधिष्ठिर जबकि ये बात कहने के लिए अधिकृत युधिष्ठिर को किसी ने नहीं, नहीं किया पर ये इतने दयालु हैं, ये चाहते कोई मरे नहीं अपना तो जीवन व्यतीत करना कोई बात नहीं ठीक है कौन कौन से गांव? बोले अविस्थलम प्रकलम माकंदीम बारणावतम अवसानम भवत्च दे कमच पंचम या तो पांचों हमको दे दिए जाए अविस्थल ब्रिकस्थल माकंदी वाराणावत और अविस्थल ब्रिकस्थल माकंदी वाराणावत और पांचवा कोई एक और गांव जो तुम चाहो चार गांव ये और पांचवा कोई और जो तुम्हारी इच्छा हो तो भी शांति हो सकती है और यदि इतना भी तुम्हारे मन में नहीं है तब फिर शांति की बात करना ठीक नहीं है संजय आए वहां से एक शब्द है भरे भराए भीमसेन ने भी कुछ कडवा सुना दिया अर्जुन ने भी सुना दिया विराट ने भी कह दिया कि लज्जा नहीं आती आप इनको समझा रहे हैं अरे ये तो समझे समझाएं समझो आप लोग इनको क्या समझा रहे हो भगवान ने भी कडवा बोल दिया है और भीतर से संजय भी धृतराष्ट्र के पक्षपाती नहीं है वे पांडवों के ही पक्षपाती हैं, ये महान भक्त हैं, बड़े सदाचारी हैं, धर्मात्मा हैं, तभी तो भगवान व्यास ने इन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है संजय को संजय वहाँ से भरे हुए आए और जब दरबार में धृतराष्ट्र ने पूछा कि कहो क्या वहाँ रहकर अब जाना समझा और अब क्या संदेश लाए हो तो जो कुछ सुन के आए थे संजय उस सब के अनुसार उन्होंने सारा दोष मढ़ दिया धृतराष्ट्र के सिर पर कि अब तक जो कुछ बुरा से बुरा हुआ उसके कारण भी आप हैं और अब इसके बाद जो बुरा होगा उसका कारण भी आप ही होंगे सभा में किसी को दोषी सिद्ध कर दिया जाए सभा में किसी पर दोषारोपण कर दिया जाए तो और फिर हो कोई सम्मानित पुरुष राजा से भी सम्मानित कौन होगा तो उसे कितने कष्ट का अनुभव होगा कितना दुख होगा लेकिन एक बात समझ लेने की है जो अन्यायी अधर्मी होता है उसको अकेले में भी नीचा देखना पड़ता है लोगों के बीच में भी नीचा देखना पड़ता है और भरी से बड़ी से बड़ी सभा में भी उसे नीचा देखना पड़ता है नहीं हिम्मत कोई सेवक राजा से ऐसा बोल सके महाराज हम कह नहीं सकते इतनी खरी खोटी सुनाई है संजय ने संजय ने का सारा दोष आपका है लड़कों को बढ़ाया आपने इनकी पूटनीति कुटिलता का समर्थन किया आपने जो कुछ हुआ उसके मूल में आप हैं और आगे होगा उसके कारण भी आप होंगे आप पर समाज दोष देगा यह सुनकर के धृतराष्ट्र से बोलते नहीं बना और महाराज जी यहाँ तक कह दिया संजय ने कि आप जो कहते हैं कि मेरा कोई दोष इसमें नहीं है हम आपसे पूछ रहे हैं जब जुआ खेला जा रहा था मैं आपके निकट बैठा था तो आप बार बार उत्सुकता पूर्वक पूछते थे कि मेरे पुत्रों की जीत हो रही है कि पांडवों की जीत और पांडव हार रहे थे आपके पुत्र जीत रहे थे तो आप उस प्रसन्नता का संवरण नहीं कर पा रहे थे बोलो ये दोष आपका है कि नहीं ये बहुत कठोर बात कह दी सबके बीच में सिद्ध कर दिया कि तुम दोषी हो धरतराष्ट्र ने इस सब का एक ही उत्तर दिया बोले हमको लगता है कि तुम बहुत ज्यादा के आए हो भूख प्यास से व्याकुल हो ज्यादा ही परेशान हो रहे हो इसलिए तुम कुछ असंबद्ध व्यक्ति की तरह बावरे की तरह बक रहे हो इसलिए अब कोई बात नहीं जाओ थके हुए आये हो भोजन करो विश्राम करो फिर विधिवत हम तुमसे पूछेंगे और इतना अपमान का अनुभव हुआ धरत को वे अपने महल में चले गए उन्हें नींद नहीं आ रही थी वे सोच रहे थे कि हाय रे हाय मेरी कोई इज्जत नहीं रही इज्जत जो जाता है ना ज्यादा उसकी बेजती ज्यादा होती है इज्जत चाहने की कामना कम कर दो तो बेज्जत कौन करेगा तुमको कोई अपमानित नहीं कर सकता सम्मान की कामना ही अपमान का बोध कराती है। ऐसी कोई परिस्थिति जब भी आती उनके सामने तब एक ही महापुरुष का स्मरण होता था वे हैं धर्म विग्रह महात्मा विदुर विदुर जी की याद आई और अपने सेवक से कहा जाओ मैं बहुत बेचैन हूँ बहुत घबराया हुआ हूँ बहुत दुखी हूँ तुम जाओ जा कर के विदुर जी किसी भी अवस्था में हो उनसे जाकर कह देना आपके बड़े भाई महाराज याद कर रहे हैं आप तुरंत आ जाएं, अविलंब आ जाएं। जा कर के दूत गया और उन्होंने विदुर जी को कहा कि आपको अति आवश्यक रूप से बुलाया है आप शीघ्र चलिए महल में आपको बुलाये विदुरजी बोले ठीक है तुम चलो हम आते हैं इससे लगता है कि विदुरजी शायद रात हो गई थी विश्राम में जाने की तैयारी कर चुके थे लेकिन तुरंत अपना कुछ न कुछ तो ऊपर उपरना होगा धोती होती बांधी होगी पटका डाला होगा जब आए तो द्वारपाल ने सूचित किया विदुरजी भीतर प्रवेश चाहते हैं फटकारते हुए धृतराष्ट्र ने कहा अरे विदुर के लिए द्वारपाल थोड़ी खड़ा किया गया है विदुर तो प्रत्येक अवस्था में मेरे पास आ सकते हैं क्योंकि मेरे भाई हैं और मेरे प्रधान सचिव हैं मंत्री हैं उनसे मैं हर प्रकार के अपने मन की बात कर सकता हूं बुलाओ उनको विदुर जी ने आकर श्रद्धा पूर्वक धरत को प्रणाम किया धरतराष्ट्र ने उनको आसन पर बिठाया और बड़े प्रेम से कहा भैया विदुर आपको छोड़ के मेरा इस संकट के समय में कोई सहयोगी नहीं है क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ मेरे दुख को अपने बचनामृत का प्रसाद देकर दूर कर दीजिए क्योंकि संजयो विदुरा प्राग्ञो गढ़ाच मंगता अजात शत्रो शोवाक्यम सभा मध्य सबक्ष संजय आया था हमको खरी खोटी सुनाकर चला गया और अभी तो क्या है सबेरे आएगा सभा में सबके सामने सुनाएगा फिर उठ पटांग बोलेगा हमें नींद नहीं आ रही है इसलिए तुम कुछ बढ़िया मीठी बात बता करके हमारे दुख को दूर कर दो क्योंकि जागृतो दहियमानस्य श्रेयो श्रेयो यदन उपस्थ्य धर्मार्थकुशलो यति मैं चिंता से जल रहा हूँ और उसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए मेरे कल्याण की जो बात हो जो धर्म और नीति के अनुकूल हो वह बात हमें बताओ जिससे हमारा दुख दूर हो सके विदुर जी का हृदय भराया चलो आज महाराज की बुद्धि ठिकाने तो आई है धर्म और नीति की बात समझना चाहते हैं। उस समय जो धर्मयुक्त नीति का उपदेश दिया है विदुर जी ने किसी को कहते हैं महाभारत में विदुर नीति ये विदुर नीति तैतीसवे अध्याय से चालीसवे अध्याय तक है तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस तैतीस अड़तीस उनतालीस चालीस माने आठ अध्यायों में विद्र नीति है और ये इतनी लंबी है कि यदि हम ठीक से कहें तो आठ दिन चाहिए और यदि आठ दिन आठ दिन का तो समय कहाँ है कम से कम भी कहें तो आज का समय तो जो बचा है वो अति संक्षेप में भी विद्र को कहने के लिए चाहिए कथाएं बहुत हैं व्यासी ही पार लगाएंगे उन्हीं का आश्रय है फिर भी विद्र जैसा बड़ा मंगलमय जो प्रकरण है देखिए महाभारत की कथाएं युद्धादी की कथाएं सब जानते हैं समझना हमको इन संतों की जो सैद्धांतिक चर्चा है यही महाभारत में पंचम वेद है और इसी सिद्धांत को हमें समझना है इसलिए ऐसे प्रकरणों को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाया जा सकता है कि हम बिदुर जी के कहें विद्रू जी ने उपदेश दिया और बात हो गई इतना नहीं बिद्रू जी की नीति वाली बात कुछ समय लेकर कहनी पड़ेगी भगवान की दया से हम कुछ भावों का निवेदन करेंगे बोलो श्री बिदुरु जी महाराज की जय विदुर जी ने बोलना आरंभ किया विदुर उभियुक्तम बलवता दुर्बलम ही न साधनम कामिनम चोरम आविशंति प्रजागरा महाराज आपने कहा कि हमको नींद नहीं आ रही नींद आना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और नींद ना आना अच्छा नहीं है ज्यादा किसी को अनिद्रा का नोग, रोग हो जाए तो धीरे धीरे वो पागल हो जाता है न सो बिना सोए मनुष्य पागल तक हो जाता है तो नींद ना आने का कारण क्या है देखो महाराज किसी कमजोर व्यक्ति का बलवान से विरोध हो जाए तो भी नींद नहीं आती बलवान का कमजोर से विरोध हो जाए तो खूब नींद आएगी पर आदमी कमजोर है और जिससे झगड़ा हुआ वो बहुत ताकतवर है तब तो उसको नींद नहीं आती अरे क्या होगा कैसे होगा कैसे टकराएं तो बहुत बड़ा आदमी है हमारा वहां क्या होगा तो कमजोर का बलवान से विरोध हो जाए तो नींद नहीं आती और साधनहीन दुर्बल मनुष्य को भी नींद नहीं आती जिसका सर्वस्व छिन गया हो उसको भी नींद नहीं आती कामी पुरुष को भी रात्रि में नींद नहीं आती और चोर को रात में नींद नहीं आती अब आप विचार कर लो इनमें से आप में कौन कौन से लक्षण घटित हो रहे हैं इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है हाँ एक दोष और भी होता है जिसके कारण नींद नहीं आती वो कौन बोले पराये धन का लोभ जब मन में आ जाता है तो भी नींद नहीं आती तो आप में कहीं पराये धन का लोभ तो नहीं आ गया इसलिए आपको लगता है नींद नहीं आ रही है विदुर धृतराज ने कहा तुम्हारे जो मन में आवे सो कह दो मैं इस समय दुखी हूं तुम जो कुछ कह रहे हो उसमें नीति और धर्म की बात है इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है तुम राजर्षी राजर्षियों के तुल्य हो विद्वानों के माननीय हो इसलिए तुम अपने मन की बात कहो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा जो हमारे लिए परम कल्याणकारी हो वही बात तुम हमको बताओ बिदुर जी ने कहा कि देखो दो प्रकार के नेत्रहीन लोग होते हैं एक वैसे नेत्रहीन होते जिनके बाहर की आंख नहीं है किंतु जिनकी बाहर की आंख नहीं होती है भीतर की आंख तो होती है उनमें विवेक तो होता है सदविचार तो होता है वैराग्य तो होता है लेकिन महाराज बड़े दुर्भाग्य की बात है अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी आपके भीतर की आंख भी नहीं खुली है बाहर की तो नहीं ही है भीतर की भी आपकी नहीं खुली क्योंकि बाहर की आंखों से पांडवों को पहचानना उतना सरल नहीं है भीतर की आंख से ही पांडवों को पहचाना जा सकता है राजन आपकी भीतर की आंख नहीं है इसलिए आप पांडवों को पहचान नहीं सके इसलिए आपने बार बार उनके साथ अन्याय किया उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया दियान युद्ष में क्रूरता का अभाव है दया धर्म सत्य पराक्रम सब कुछ उनमें है और आपके प्रति पूज्य बुद्धि है आदर बुद्धि है वे सदगुणों के भंडार है क्षमाशील हैं, क्रोध रहित हैं, इसलिए उन्होंने क्लेशों को सहन कर लिया हे महाराज आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, आप भगवान ज्ञात के तेज से प्रकट हुए है और शास्त्रों के मर्मज्ञ पंडित हैं बहुत सुंदर उपदेश दिया है बिदुरु जी ने बिदुर जी कहते हैं दस पांच पोथी पत्रा पढ़ ले कंठस्थ कर ले अलक्षेदार भाषा बोलने लग जाए बिदुरु जी कहते मैं उसे पंडित नहीं मानता मैं तो पंडित इन इन लक्षणों वाले व्यक्ति को पंडित मानता हूँ ये लक्षण जिसमें है वो पंडित है तो आप स्वयं पंडित होइए पंडित के लक्षणों को स्वीकार कीजिए देखिए पंडित केवल किसी जाति विशेष का सूचक नहीं है ज्ञानवान विद्वान को पंडित कहा जाता है महाराज तुम पंडित ज्ञानी तो पंडित एक उपाधि है पंडित जो है एक उपाधि है और ये लक्षण ब्राह्मणों में विशेष रूप से पाए जाते हैं इसलिए पंडित शब्द जो है पंडित उपाधि ब्राह्मणों में रूढ़ हो गई पंडित जी माने ब्राह्मण देवता ये बाकी इन लक्षणों से युक्त हो वो पंडित माना जाता है इसलिए पंडित वर्ण नहीं है पंडित एक लक्षण का नाम है पंडित एक उपाधि का नाम है ये उपाधि जिसमें हो ये गुण जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं पंडा जिसको पैदा हो जाए उसको पंडित कहते हैं पंडा किसको कहते हैं पंडा माने क्या होता है पंडा शब्द का संस्कृत अर्थ है सत असत विवेकनी बुद्धि ही पंडा जिस बुद्धि में सत और असत का विवेक हो जाए उस बुद्धि का नाम है पंडा और ये बुद्धि जिसको प्राप्त तो हो जाए उसको कहते हैं पंडित सत असत का निर्णय जिससे हो जाए वो पंडा है बुरे को त्याग कर अच्छे को ग्रहण कर ले वो पंडा है अब पंडित कौन है बोले पंडा संजाता अस्थ वो सत असत वाली बुद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी हो उसको पंडित कहा जाता है तदस्त संजातम तार इतच इस महर्षि पाणी के सूत्र से इतच प्रत्यय होकर पंडित शब्द निष्पन्न होता है पंडित का लक्षण क्या है बिदुर जी वर्णन कर रहे हैं क्रोधो हर सच यमर्थन यमर्थन मानितामर्थ नापकर्षंति सवई पंडित उचते क्रोध हर्ष गर्व लज्जा उद्दंडता अपने को पूज्य समझना ये भाव जिस पुरुष के चित्त को प्रभावित नहीं कर पाते उसे धर्म से पुरुषार्थ से विचलित नहीं कर पाते उसी का नाम पंडित है जो दूसरे दूसरे लोग जिसके कर्तव्य और सलाह से सदविचार को स्वीकार करते हैं जिसके चरित्र से शिक्षा लेते हैं उसको पंडित कहा जाता है जिसकी बुद्धि धर्म का त्याग कभी नहीं करती है अर्थ को धर्म के अनुकूल बनाकर रखती है और काम को भोग का साधन न मान करके केवल जीवन निर्वाह का साधन मान करके जो व्यवहार करता है उसे पंडित कहा जाता है विद्वान पुरुष किसी विषय को बहुत देर तक सुनता है लेकिन बहुत देर सुनने के बाद भी समझने में देरी नहीं लगाता एक क्षण में बड़ी से बड़े गंभीर विषय को समझ लेता है और कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो जाता है कामना वासना से युक्त होकर के प्रवृत्त नहीं होता यह पंडित की मुख्य पहचान है तत् प्रज्ञान प्रथमम पंडित इसलिए महाराज आप पंडित वाला भाव स्वीकार कीजिए अज्ञानी के जैसी क्रिया आप मत कीजिए ये तो पंडित का लक्षण है प्रवत्रवाक चित्रकथ ऊिवान प्रतिभानवान नान आशुग्रंथस्थ वक्ता च पंडित उच्यते कई लक्षण है पंडित के आठ दस श्लोकों में पंडित के लक्षण हैं बिदुरु जी कह रहे हैं जिसकी वाणी उपदेश व्याख्यान के समय रुकती नहीं है प्रवाह रूप वाणी से बोलता चला जाता है और जिसकी बुद्धि सोई हुई नहीं रहती जब किसी विषय का प्रतिपादन करता है तो उसकी बुद्धि खुल जाती है सारे विषय सुस्पष्ट उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और फिर विचित्र ढंग से अपनी बात को सजा करके कहता है तर्कशील होता है तर्क करके फिर उनका समाधान करता है प्रतिभाशाली है और ग्रंथ ग्रंथों के गंभीर से गंभीर तात्पर्यों को थोड़े शब्दों में कह देता है उसको पंडित कहते हैं ऐसा कोई कुशल वक्ता हो उसे भी पंडित कहा जाता है अब मूर्ख अब मूर्ख के लक्षण मूर्ख किसको कहते हैं बोले पढ़े तो बहुत कम अहंकार बहुत ज्यादा कर ले कि मुझसे बड़ा तो पंडित कोई यही नहीं अश्रुत समुन्न पढ़ा है नहीं और मानता यह है कि ये सब बेकार हैं कुछ नहीं जानते बड़े पंडित तो हम हैं और बड़े बड़े मनोरथ घर में नहीं दो दाने और दादी चली भुनाने बड़गुजा के यहां पहुंच गई घर तो में चार दाने नहीं है अरे भड़भुंजा थोड़ी देगा अपनी गांठ से के दाना भी दे वो भूंज के भी दे दे दरिद्र होता हुआ भी सामर्थ्यहीन होता हुआ भी जो लाखों करोड़ों की बात करता है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे यो कर देंगे क्यों कर दे उसको भी मूर्ख कहा जाता है वो भी मूर्ख ही है और बिना परिश्रम के धन चाहता है हमको रुपया बहुत मिल जाए उसको भी मूर्ख माना जाता है जो न चाहने वालों को चाहता है और जो चाहने वालों को त्याग देता है उसको भी मूर्ख कहा जाता है अमित्र को मित्र बना लेता है मित्र से द्वेष करता है और ये काम पूरा होगा कि नहीं इसका विचार नहीं करता और बड़े से बड़े काम में अपनी बुद्धि को फंसा देता है ऐसे को मूर्ख कहा जाता है बहुत सी बातें मूर्खों के लक्षण की भी बताई और अंत में कहा कि हे राजन एक कहा पापा निकुते फलम भूंगते महाजन भोक्ता रो कर्ता दोषेण लिप्यते बहुत बढ़िया विद्रोनीति का श्लोक है लिखने योग्य है विद्रु जी कहते हैं मनुष्य धन के लिए अकेला ही पाप करता है धन की वासना न हो तो पाप ही क्यों करे धन की वासना से चाहे जैसे घृणित कृत्य को करने के लिए तैयार हो जाता है और जब धन कमा के लाता तो उसको भोगने वाले बहुत से लोग होते हैं सबका हिस्सा है पत्नी का पुत्र का भाई का नाते रिश्तेदारों का राजा का सबका हिस्सा हो उसमें से धन में से ऊट पटांग काम करके धन कमाया व्यक्ति ने हिस्सेदार उसके अनेक लोग हैं उपभोग करने वाले तो खार पीकर बराबर कर देते हैं उनको दोष नहीं लगता खाने वालों को करता दो शेन लिप्यते जो पाप पाप के द्वारा धन उपार्जन करता है दोष का भाजन तो वही बनता है इसका मतलब गिदुरु जी का ये था कि इस सबके करता आप है आपके पुत्र आपके पुत्रों को उतना दोष नहीं जितना दोष आपको लगेगा क्योंकि राजा की गद्दी पर आप विराजमान हैं इसलिए हे राजन एक अया दिन चतुर्भ त्रीस चतुर्भिर बसे कुरु पंच जित्वादित्वा शत सप्त सुखी भवो इतना बढ़िया श्लोक है धन्य है विद्रु जी का ज्ञान बिदुरु जी कहते है एक के द्वारा दो का निश्चय करो तीन के द्वारा चार को बस में करो चार के द्वारा तीन को बस में करो और पांच को जीतकर छह को समझ लो और सात को त्याग कर सुखी हो जाओ ये कहते है हैं हमारा पंडितों की गूढ़वाणी दास कबीर की उल्टी वानी बरसे कम्बल भीजे पानी बिदरू जी के कहने का मतलब है एक बुद्धि से दो का निश्चय करो एक से दो को पक्का करो एक बुद्धि से दो का निश्चय करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए वो मत करो और जो करना चाहिए वही करो और चार के द्वारा तीन को बसमें कर लो चार क्या है साम, दान दंड और भेद ये नीतिया हैं। इनके द्वारा तीन को बसमें कर लो शत्रु मित्र और उदासीन शत्रु को मित्र को भी बसमें कर लो और उदासीन को भी बसमें कर लो मित्र को दान देकर के उदासीन को भी दान देकर के बसमें कर लो और दंड और भेद के द्वारा शत्रु को बसमें कर लो इससे न बने तो दान देकर भी शत्रु को बस में कर लो पंच इंद्रियों को जीत करके छह छुणों को जान करके पांच इंद्रियों को विषयों को जब जीत लाओ जाओगे तो छह चीज का ज्ञान हो जाएगा कौन कौन संधि मेल मिलाप विग्रह अलग अलग हो जाना यान आसन भाव और समास्त्र ये छह हैं इनको जान जाओगे और इनको जानने के बाद तुम्हारा चित्त इतना निर्मल हो जाएगा कि फिर सात दोषों का त्याग करने में तुम समर्थ हो जाओगे सात दोषों का त्याग प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए ये इतना सुंदर विद्रो का श्लोक है कि पूरी विद्रो नहीं केवल इतने को ही कोई जीवन में समझ ले और अपना जीवन सूत्र बना ले तो सुखी हो जाएगा उसके जीवन में दुख नहीं आएगा सात चीजों का त्याग करो पहला गिनती करो एक परस्त्री गमन दूसरा जुआ तीसरा शिकार चौथा मदुरा पान पांचवा कठोर वचन छठा दंड की कठोरता और सातवां अन्याय पूर्वक धन कमाना इस सात दोषों का त्याग कर दो तो सुखी हो जाओगे फिर दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा फिर ठाट से सो ता दुपट्टा फिर जगने की रात भर क्या जरूरत है भैया जी महाराज स्वादु न भुंजीत एक न चिंतित एक न ग्छे दध्वान नईक सुखते सुजाग्रिया अकेले किसी अच्छी वस्तु को मत खाओ मीठी है तो अकेले खा जाओ ठीक नहीं बांट के खाओ अकेले किसी स्वादिष्ट वस्तु का उपभोग मत करो और अकेले बैठकर किसी विषय का निश्चय मत करो भले ही तुम्हारा निश्चय ठीक है पर अपने दो चार सहयोगियों के बीच में बैठकर निश्चय करो क्यों बोले पांच पंच मिल कीजिए काज हारे जीते ना इन अकेले करोगे तो हार होगी तो सब तुम्हारे निकट वाले देश करेंगे कहें हे तुम बुद्धू हो हमसे पूछा था तुमने पहले तो हमसे पूछा नहीं अब काम बिगड़ गया अब कहते वही आप क्या करें भोगो और काम वही करना है आपको जो आप करना चाहते हैं लेकिन सबसे हाँ करवा लो हाँ ठीक है वो कोई उपाय नहीं तो यही करना पड़ेगा अब हार होगी तो तुम्हारे सिर पे ठीकरा नहीं फूटेगा हार होगी तो सब होगी भाई देखो हम तो करते आप आप लोगों ने ही कहा था हार होगी तो हो गई और जीत हो गई तो अहंकार नहीं आएगा फिर भले ही आपके विचारों की जीत हुई लेकिन आप कहेंगे आप लोगों ने जहां इतनी बढ़िया सलाह दी तो अच्छा काम तो होने ही था इसलिए अकेले किसी काम को मत करो अपने सहयोगियों को विश्वास में लेकर उनकी अनुमति लेकर काम करो और अकेले मार्ग में मत जाओ महात्माओं के लिए तो बेचारे क्या करें उनको तो अकेले जाना पड़ता है लेकिन वस्तुतः सभी सर्व सामान्य के लिए यह बात है एक ओन गच्छे दद्धवानम अकेले लंबा रास्ता तय मत करो बीच में हाली आ जाए बीमारी आ जाए जेब कट जाए कोई कुछ कर दे तो एक से दूसरा होगा तो ठीक रहेगा एक निरंजन दो सुखी तीन में खटपट चार दुखी तो कम से कम दूसरा आदमी यात्रा में सहयोगी होना ही चाहिए और जब सब लोग सो रहे हों तो अकेले जगना नहीं चाहिए अब ये बात क्यों कही विदुर जी ने कि सब सो रहे हों तो एक को जगना नहीं चाहिए उसके अनेक कारण हैं कि कथनचित घटना कोई घट गई तो सोने वाले तो गवाह बनेंगे नहीं जगने वाले कोई पकड़ा जाएगा आप जग रहे थे चले हाँ जब तो रहे थे तो चलो भीतर चलो इसलिए सब सो रहे हो नींद ना आ रही हो तो भी मुंह ढाक के सो जाओ हाँ ये बात अलग है कि जंगल में कहीं ऐसी जगह आप फंस गए हैं और वहां गटरी मुठरी कोई उठा के ले जाएगा तो अकेले मत जगो एक आधौर को साथी को कर लो कि तुम भी लिठिया लेके बैठो हाँ नहीं तो पता नहीं दो रहेंगे तो कोई आरोप नहीं लगेगा नहीं तो सवेरे रक्षा के लिए बैठे व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा दिया जाएगा हम तो सो गए थे हमारा सामान मिलनेगा पता नहीं कहाँ चला गया दो होंगे तो विश्वास रहेगा इसलिए सबके सोने पर अकेले मत जगो हे राजन एक ही सीढ़ी है जीव के कल्याण की स्वर्ग की एक ही सीढ़ी है और उस एक ही सीढ़ी का नाम है सत्य जिसके जीवन में सत्य नहीं है उसकी सदगति नहीं हो सकती है बहुत सुंदर श्लोक है विदुर जी कहते हैं सबसे बड़ा गुण क्षमा है क्षमा से श्रेष्ठ कोई गुण नहीं सबसे श्रेष्ठपूर्ण क्षमा है क्षमा कर दो चाहे जैसी गलती हो जाए क्षमा कर दो क्षमा करके व्यक्ति की भूल को सुधारने का अवसर दो ब्रह्मास्त्र अमोघ है पर हो सकता है ब्रह्मास्त्र भी व्यर्थ हो जाए पर क्षमा कभी व्यर्थ जाती भगवान में कितना भारी क्षमा गुण है भगवान कहते हैं मित्र भाव संप्तम न त्यजेयम कथन च न दोषो यद्यपि तथ्य सताम एत अगर ही तम भले किसी में दोष ही क्यों न हो मेरे निकट आ जाए तो मैं दोषयुक्त का भी त्याग नहीं करता क्षमा की बहुत बड़ी महिमा है जिसमें क्षमागुण होता है सारे सदगुण बिना बुलाए उसके भीतर आ जाते हैं जिसमें क्रोध होता है सारे सदगुण उसके भीतर हो तो क्रोध के कारण सारे सदगुण उसके हृदय को छोड़कर चले जाते हैं बिद्रु जी कहते क्षमाशील पुरुष में केवल एक दोष है बाकी सब गुण गुण हैं। क्या क्षमाशील पुरुष में सबसे बड़ा दोष ये है कि संसार के लोग उसको कायर समझ लेते हैं कमजोर समझ लेते बस इतना ही दोष है और कोई दोष उसमें नहीं है लोग कहते अरे ये तो कुछ नहीं कमजोर हैं, कोई कहेगा बुझ दिल है कोई कहेगा डरपोक हैं, कोई कहेगा अरे बुद्धू हैं, बस यही बात है और तो कोई उसमें दोष नहीं होता सोष्य दोसो न मंतव्य एक क्षमावताम दोषो द्वितीय पद्यते यदेनम क्षमया युक्त अशक्तम मनते जना लोग उसको अशक्त मानते हैं किन्तु क्षमा गुण सकता नाम शक्ता नाम भूषण क्षमा क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण है और समर्थों का भूषण है असमर्थ हो, हो तो भी क्षमा करो और समर्थ हो तो भी क्षमा करो असमर्थ तो है तो भी क्षमा करो लोग गुणवान मानेंगे आपको और समर्थ होकर आप क्षमा करेंगे तो आप सब समाज को सुशोभित करने वाले हो जाएंगे हे राजन क्षमा वती कृत लोग क्षमया साध्यते शांति खटग करे यित दुर्जना जो क्षमाशील मनुष्य हैं वो क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्षमाशील मनुष्य के हाथ में एक तलवार आ जाती है उस तलवार का नाम है शांति शांति रूपी खड़ग जिसके हाथ में है दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं अत्रणे पति तो बन्हीं स्वयमे गोप शाम्यती अक्षमा वान परम दो सही आत्मा नम से व्योजये पत्थर के ऊपर गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती आत्रणे पति तो बननी घास फूस पर अग्नि गिरेगी तो वो प्रचंड हो जाएगी और बड़े से बड़े गांव को जला सकती है और एकदम धकता हुआ अंगार पत्थर की चट्टान पर गिर जाए चट्टान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं थोड़ी देर में अंगार कोयला बन जाएगा कि राजन क्षमाशील मनुष्य चट्टान के समान होते हैं उनके ऊपर द्वेश रूपी अंगारा गिरके राख हो जाता या कोयला हो जाता उनको जला नहीं पाता और क्षमा शून्य मनुष्य घास फूस के जैसे होते हैं वो खुद जलते हैं और दूसरों को भी जला देते हैं ऐसी कोई विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आई जिससे हमारे चित्त में भारी उद्वेग हुआ अशांति हुई और हमने अपने पूज्य महाराज जी श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया महाराज जी ऐसी परिस्थिति है हम समझ रहे हैं दुख का कारण क्या है और कारण का त्याग कर देने से कार्य अपने आप निवृत्त हो जाएगा कारणा वावे कार्यावा तो हम अनुमति चाहते हैं जिसके संपर्क संबंध से दुख कष्ट हो रहा है आप अनुमति दीजिए हम एक क्षण में छोड़कर अलग हो जाए और सुखी हो जाए आपसे अनुमति मांगने आए अकार लोग बहुत द्वेष कर रहे हैं क्या करना चाहिए महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने यही श्लोक उस समय हमको कहा हमारी कापी में लिखा महाराज जी ने श्लोक इतना ही लिखा अत्रण पतितो बन्नी स्वयो को साम्य थी पंडित जी घास के ऊपर गिरा गिरी हुई आग घास फूस को जलाती है और बड़े से बड़े नगर को जला देती है पत्थर के ऊपर गिरी हुई आग पत्थर को नहीं जला पाती खुद ही बुझ जाती है तुम घास फूस जैसे क्यों बनते हो तुम क्षमा की चट्टान क्यों नहीं बनते हो तुम साधुता की चट्टान क्यों नहीं बनते हो जिस पर ये ड्रेस के अंगारे आकर राख बन जाए छोड़ के भागना चाहते हो नहीं पलायन बाधिता ठीक नहीं है संसार छोड़ के कहाँ जाओगे इससे भी विकट परिस्थितियाँ कहीं अन्यत्र आ गई तब क्या करोगे भगवान कृपा करुणा करके तुम्हारी साधुता की परीक्षा कर रहे हैं ऐसी विकट परिस्थितियों में भी तुम्हारे चित्त में यदि किसी प्राणी के प्रति क्रोध होता है क्रूरता होती है उसके अनिष्ट का चिंतन होता है तो तुम्हारी साधुता दो कोड़ी की भी नहीं और यदि भयंकर शत्रुता और द्वेष करने वाले लोगों के प्रति भी तुम्हारे चित्त में क्रोध उत्पन्न नहीं होता तुम्हारा क्षमा दया का भाव बना रहता है तो तुम्हारी साधुता पक्की नहीं तो खाली भेस बनाकर घूमने से कोई फायदा नहीं है इसलिए सहन करो हमने कहा महाराज जी कोई बीच में ही राम राम कर दे तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है शरीर की उत्पत्ति का विधान भी निश्चित है इसके विनाश होने का विधान भी निश्चित है ऐसे ही विधान होगा तो ऐसे ही हो जाएगा उसके लिए घबराना क्यों भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तब क्यों घबड़ाना ऐसा महाराज जी ने दिया कि चित्त इतना शांत हो गया उसी क्षण सारे दुख भीतर के समाप्त हो गए और चित्त में बहुत शांति आ गई कितना सुंदर वाक्य है आप घास मत बनो आप चट्टान बन जाओ बड़े बड़े क्रोध के ड्रेस के अंगार आकर के आपके पास आकर ठंडे हो जाएंगे कोयला या राख बन जाएंगे वे आपको नहीं जला पाएंगे खुद ही नष्ट हो जाएंगे इसलिए ऐसा बन जाना चाहिए इसलिए क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ है क्षमाशील व्यक्ति में अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है क्षमारहित व्यक्ति में हिंसा रूपी पाप आ जाता है इसलिए क्षमा करना चाहिए इस धरती के सबसे नीच व्यक्ति कौन है बिजुर्गी कह रहे इस धरती के सबसे नीच व्यक्ति कौन है अब कान खोलकर सुन लो भैया हमारे धर्मशास्त्र में किसी को नीच नहीं कहा गया शूद्र कहने से या चतुर्थ वर्ण करने से कोई यह न समझे कि हमको नीच कह दिया गया वेद में चतुर्थ वर्ण को शूद्र वर्ण को भगवान के चरण कमल कहा गया गंगा जी भी चरणों से ही निकलती हैं। सारे शरीर का भार भी चरणों के ऊपर होता है और गति भी चरणों से होती है राष्ट्र और समाज यदि प्रगति की ओर चलता है तो उसमें भूमिका तीन वर्णों की नहीं है तीन वर्णों की कम भूमिका है चतुर्थ वर्ण की भूमिका ज्यादा है मंदिर बनाना होगा कौन बनाएगा यज्ञशाला बनानी होगी कौन बनाएगा व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने होंगे कौन बनाएगा सेना में शारीरिक श्रम कौन करेगा व्यापारियों को सहयोग कौन करेगा पंडित जी की सेवा कौन करेगा चौथे वर्ण के बिना समाज की गति नहीं समाज की प्रगति नहीं नीच कोईद्र योनि में पैदा हो गया तो वो नीच है नीच नहीं है महाराज इसी का उपाख्यान है एक बार ऋषि व्यासी के पास आए और कहा सबसे श्रेष्ठ कौन है व्यासी गंगा स्नान कर रहे थे व्यासी ने गंगाजल और यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कहा शूद्र सबसे श्रेष्ठ है लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ ब्यासी आप क्या कर रहे हैं फिर ब्यासी ने गोता लगाया ऋषियों ने कहा और भी कोई श्रेष्ठ है बोले मैं यज्ञोपवीत का स्पर्श करके कहता हूं स्त्री श्रेष्ठ है लोगों को और आश्चर्य हुआ महाराज फिर ब्यास जी ने गोता लगाया बोले महाराज और कुछ बोलिए बोले मैं शपथपूर्वक कहता हूं चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है ऋषियों ने कहा महाराज आपकी बात समझ में नहीं आई ये तो हमें विश्वास है कि आप ठंडाई नहीं पीते हैं भंग नहीं छानते हैं ये तो हमको पता है लेकिन आज आपकी बातें कुछ ऐसे ही लग रही हैं। आप इनको समझाइए व्यास जी ने कहा ब्राह्मण को कठोर तप करके वेदाध्यन करने से साधना करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है क्षत्रि को युद्ध में वीर गति प्राप्त होकर जो फल मिलता है गौ ब्राह्मण की रक्षा करने पर जो फल मिलता है वैश्य को धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके गौ ब्राह्मण और यज्ञ की सेवा करने में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो ब्राह्मण वाला पुण्य क्षत्रि वाला पुण्य और वैश्य वाला पुण्य शूद्र को केवल तीनों वर्णों की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है शूद्र का कल्याण जल्दी हो जाता उसमें भक्ति का प्रकाश शीघ्र हो जाता है भजन करने के लिए शूद्रत्व निंदित नहीं है शबरी पर कृपा वही की नहीं भई, निषाद राज पर कृपा वही की नहीं अरे यहाँ तो गीध पर कृपा हो गई ये तो कम से कम मनुष्य है स्त्री श्रेष्ठ है क्योंकि जो गति पुरुष को बड़ी बड़ी साधनाएं करके भी प्राप्त होती है वह गति नारी को पातिव्र धर्म के पालन से मिल जाती है उसको पति की समान लोकता प्राप्त हो जाती है और चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है बारह वर्ष तक कठोर तप करने में जिस पुण्य फल की प्राप्ति सतयुग में होती थी त्रेता में बारह महीनों तक कठोर तप करके जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी द्वापर में 12 दिन तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी कलयुग में 12 घंटे भगवान नाम संकीर्तन से तो उस फल की प्राप्ति हो जाती केवल 12 घंटे सतयुग के 12 साल त्रेता के 12 महीना और द्वापर के 12 दिन और कलयुग के 12 घंटा कल समजुग सम आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय गुण गण विमल भवतर्नि प्रयास यस्ति तपसा नोगे न समाधिना तत्फल लभते सम्यक कलऊ केशव कीर्तना सबसे बड़ा नीच कौन है धरती के दो व्यक्ति सबसे अधम हैं नीचे हैं कौन कौन बोले पृथिव्याम सागरांतायाम द्वामऊ पुरुषा गृहस्थ निरारंभ सारंभ से भिक्षुक भैया महात्मा लोग थोड़े पक्का कर लें अपने को सुनने के लिए अब गृहस्थ भी पक्का कर लें क्योंकि बिद्रुजी दोनों को नहीं छोड़ रहे हैं गृहस्थों को भी ले रहे हैं और महात्माओं को भी ले रहे हैं बिद्रु जी कह रहे हैं जो गृहस्थ होते हुए अकर्मण्य है वो तो संसार का सबसे नीच व्यक्ति है और जो साधु होकर प्रपंची है वो भी बहुत नीच है साधु होकर प्रपंच करे लड़ाई झगड़ा करे बीड़ी तमकू गांजा भांग अफीम चर्च इसके चक्कर में पड़े ऊट पटांग काम के चक्कर में पड़े जब देखो तब लड़ाई झगड़ा प्रपंच का काम करे वो भी सबसे नीचे है गृहस्थ होकर के अकर्मण हो काम न करे धंधा न करे वो भी नीचे है पवित्र काम न करे और साधु होकर भजन न करे प्रपंच में पड़ा रहे श्री कबीरदास जी ने कहा भंग तमाखू खूब गांजा सूखा खूब उड़ाया रे गुरुचरणा मृत ने मधारा मधुआ चाख ने आया रे डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे अजब जमाना आया रे उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबराया रे कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि हरिचरण चितलाया रे इसलिए महाराज साधु को प्रपंच में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए उसे तो भजन न छूटे भजन न बिगड़े इस प्रयास में निरंतर लगे रहना चाहिए स्वामी जी परोपकार वाला काम भी उतना ही करना चाहिए जितने में ध्यान धारणा न छूटे भजन न छूटे और इतना बड़ा काम शुरू कर दिया कि एक माला फेरने की फुर्सत नहीं है शांति से कथा सुनने की फुर्सत नहीं है तो क्या इसलिए गृह त्याग किया था इसका मतलब ये नहीं कि साधु बन गए तो अब फिर सेवा बिल्कुल न करें साधु को ही ज्यादा सेवा करनी चाहिए गृहस्थ की सेवा का संबंध अपने से अपने परिवार से है साधु की सेवा का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से है, सारे राष्ट्र की सेवा करता है, अपने ठाकुर जी से उसकी सेवा का संबंध है इसलिए शरीर से सेवा अवश्य करनी है क्योंकि बिना सेवा के यह अन्न पचने वाला नहीं है और अन्न नहीं पचेगा तो अन्न का प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा और बुद्धि पर अन्न का प्रभाव पड़ेगा तो भजन नहीं बनेगा भजन बिगड़ जाएगा आज हम एक महात्मा का स्मरण कर रहे हैं क्या करें समय तो बहुत कम है एक महात्मा थे भले बाबा भले बाबा नाम उनका क्या था हमें पता नहीं हम पूछ नहीं पाए उनसे पर वो हर काम में कह, हर बात में कहते थे भले भले भले कोई बात कहो हाँ भले राम जी भले श्याम जी भले तो नाम ही पड़ गया उनका भले बाबा मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश में वहां रहते थे रामानंद संप्रदाय के साधु थे पुराने संत थे जब भी वृंदावन में आते थे खाक चौक में आसन रखते थे वो एक स्थान के महंत थे वो और वहां की जनता उनको बहुत मानती थी हनुमान जी का सिद्ध स्थान था हर साल बहुत बड़ा यज्ञ भी कराते थे और खाद चौक में धूना घर में उनका अभ्यागत साधु की तरह आसन रखते थे बिचारे और उनका काम ये था हमेशा भजन करते रहते और उनका काम ये था कि हाथ में झाड़ू लिया और मुंह से भगवान के नाम का कीर्तन नब्बे वर्ष से ऊपर की आयु थी और बैठे बैठे पूरे स्थान में झाड़ू लगाते रहते कचरा फेंकते नाली साफ करते धीरे धीरे चढ़ जाते छत पर आज ये छत साफ कर दी कल दूसरी परसों तीसरी ये करते थे अपनी झूठी थाली भी किसी से नहीं मजवाते अपनी कोई सेवा किसी से नहीं लेते एक दिन महाराज जी ने उनको बहुत फटकारा महाराज जी का तो महाराज जी की भाषा ही ऐसी थी वो फटकारना फटकारना नहीं था उसमें भी प्रेम भरा होता था महाराज बोले भले बाबा हाँ महाराज तेरी बुद्धि बिगड़ गयी है बुढ़ापे में शांति से एक जगह बैठ के भजन नहीं करता है लिया झाड़ू अरे झाड़ू लगाने वाला हमारे यहां आता है हम पैसे देते झाड़ू लगाने वाले को अब उसकी तो मौज हो गई वो तो देख डाख के सब सफाई है चला जाता इधर उधर झाड़ू किया चला गया तुम दिनभर झाड़ू लगाते हो ये क्या बात है हो गई आज तुम्हारी सेवा पूरी अब सेवा नहीं करोगे प्रसाद पाओगे और भजन करोगे कुछ नहीं बोले बेचारे छोड़ झाड़ू छोड़ छुड़वा दी झाड़ू दूना में गए अपना आसन वासन बांध लिया आसन बांध के बाहर रखा महाराज जी को सांग दंडोद करके रोने लगे बोले हमसे अपराध बन गया आप क्षमा करना अब हम जा रहे हैं अपने स्थान लौट के नहीं आएंगे अरे क्या हो गया क्यों जा रहे हो बोले इसलिए जा रहे हैं कि बिना सेवा के अन्न पचता नहीं है और भजन बनता नहीं है अब शरीर बूढ़ा है झाड़ू छोड़कर दूसरा काम होता नहीं पहले हम आते थे तो पूरी सफाई करते थे गोबर उठाते थे कंडा थाहते थे और बर्तन भी मांज लेते थे रसोई में भी सेवा कर लेते थे लेकिन अब कमर झुक गई है झाड़ू ही तो लगा पाते हैं और सेवा को आपने मना कर दिया तो बिना सेवा किए हम प्रसाद नहीं पा सकते और जब प्रसाद नहीं पाएंगे तो महाराज जीएंगे कैसे इसलिए हम अपने स्थान में जाएंगे वहीं भी झाड़ू लगाते हम और हमसे कुछ बनता नहीं है हनुमान जी के सामने झाड़ू लगा देते हैं और तो हमसे क्या बनेगा महाराज अपराध क्षमा करो हम जा रहे हैं महाराज जी ने कहा खोल आसन आसन खुलवा दिया उठा ले झाड़ू अब मना नहीं करूँगा मैं जा सो ही उनका चेहरा एकदम खिल गया प्रसन्नता से मानो पता नहीं क्या मिल गया अब फिर अपने सीताराम सीताराम सीताराम जय सीता, राम, सीता, राम, सीता, राम सीता ऐसे बोलते के रहते थे तो और सेवा करते फिर सेवा में लग गए महाराज जी बोले देखो ये पुराना महात्मा है नब्बे साल से ऊपर की उम्र है कहता सेवा को मना करोगे तो आसन लेके चले जाएंगे अब आज के नए मुड़िया ऐसे है कि सेवा के लिए ना कहो तो बरसों पड़े रहेंगे सेवा के लिए कह दो तो कहेंगे बस अब हम जा रहे हैं अवश्य शरीर से श्रम करना चाहिए साधु की संपत्ति क्या है गऊ की सेवा ठाकुर जी की सेवा संतों की सेवा और गुरु महाराज की सेवा और सारे जगत को जगन्नाथ का रूप मानकर सेवा ये सेवा ही तो साधु की संपत्ति है पर तो ये सब करते हुए साधन न छूटे भजन न छूटे इस बात पर जोर देना चाहिए और कहते महाराज सांप किसी बिल में घुसता है रहने के लिए तो इस उस बिल में जो जीव विद्यमान होता है उसको वो खा जाता जैसे मेड़क है जैसे मेढक है मेढक को खा जाएगा चूहा भीतर है तो सर्फ भीतर घुसकर सबसे पहले चूहे का बाल भोग कर जाएगा ऐसे ही यह पृथ्वी दो लोगों को खा जाती है विद्रु कह रही है पृथ्वी दो लोगों को खा जाती है किनको कहते जो राजा शत्रुओं से विरोध नहीं शत्रुओं के विरोध का उत्तर नहीं देता उस राजा को धरती माता खा जाती है आपकी बात ध्यान में आई राजा है और हमारा कोई भूभाग किसी ने कब्जे में कर लिया अरे बोले कोई बात नहीं वो तो बर्फीला इलाका था वहां तो कुछ घास भी पैदा नहीं होती थी ले गए तो ले गए कोई बात नहीं बोले कोई बात नहीं कुछ हिस्सा कश्मीर का दूसरे तरफ चला गया तो चले जाने दो अपना तो जितना है उतना ही ठीक है और वो भी न रहे तो कोई बात नहीं हम तो दूसरी जगह कश्मीर बना देंगे ऐसा जो राजा है जो शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकता ऐसे राजा को धरती माता खा जाती है राजा को क्षमाशील होना चाहिए गुणवान होना चाहिए लेकिन यदि उसके राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसकी राष्ट्र की अस्मिता को कोई नष्ट करता है उसकी गरिमा को नष्ट करता है तो राजा को संपूर्ण शक्ति लगाकर शत्रु का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि राजा का धर्म है यदि राजा ऐसा नहीं करता है तो धरती माता उसे खा जाएगी खाने का मतलब क्या है ऐसे लोग बेमौत मरते हैं और फिर इतिहास उनके नाम पर थूकता है अब दूसरे लोग सावधान हो जाएं सते भूमि सर्पो बिलानम चाविरोधारम ब्राह्मणम चा प्रवासिन ब्राह्मण को भी धरती माता खा जाती है किस ब्राह्मण को बोले जो ब्राह्मण प्रवास नहीं करता यात्रा नहीं करता उस ब्राह्मण को धरती खा जाती है साधु ब्राह्मणों को एक जगह नहीं रहना चाहिए उन्हें यात्रा जरूर करनी चाहिए बोलो वृंदावन बिहारी साधु ब्राह्मणों को यात्रा क्यों करनी चाहिए सच्ची बात बता दें भयंकर मुगल काल में और अत्यंत दुखद अंग्रेजी शासन के काल में भी सनातन धर्म सुरक्षित रह गया क्यों रह गया विचार की बात है कम से कम 1100-1200 वर्षों की गुलामी का काल हमने देखा और हमारा धर्म विकृत नहीं हुआ और आज स्वतंत्रता के बाद इन छियासठ सड़सठ वर्षों में धर्म रसातल को चला गया क्या कारण है अनेक कारण हैं। उन कारणों की चर्चा हमें नहीं करनी है समय नहीं रह जाएगा उसमें एक कारण यह भी है कि उस मुगल काल में और अंग्रेजी शासन के काल में भी ये साधु ब्राह्मण धर्म प्रचार के लिए निरंतर घूमते रहते थे गांव-गांव, घर घर में पहुंचते थे इसलिए उस भयंकर समय में भी धर्म प्रसुप्त नहीं हुआ धर्म की जागृति बनी रही लोगों ने मरना इतना स्वीकार कर लिया लेकिन धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया अब वो यात्राएं बंद हो गई पहले यात्राओं का स्वरूप अलग था अब यात्राओं का स्वरूप अलग है पहले यात्राओं का स्वरूप ये था कि साधु संतों की जमात चलती थी अब यहां से जगन्नाथ जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथपुरी तक के बीच में जितने गांव हैं सब गाँव में रुके कहीं एक दिन कहीं दो दिन कहीं तीन दिन कथा है कीर्तन है ठाकुर जी की आरती पूजा है गाँव के लोग इकट्ठे हुए दर्शन किया कुछ अग्निचूर्ण साधुओं को अर्पित किया थोड़ी देर सत्संग हुआ कथा कीर्तन हुआ कुछ लोगों के मन में आया कि हम भी भगवान का भजन करने लग जाये उन्होंने कंठी ले ली फिर आगे बढ़ गए इस तरह ऐसी प्रचार होता था अब स्थिति क्या है अब बड़े बड़े शहरों में आयोजन होते हैं, गाँव में तो कोई जाता ही नहीं है जंगली क्षेत्रों में कोई नहीं जाता आदिवासी क्षेत्रों में कोई नहीं जाता वो बेचारे यह भी नहीं जानते कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम भारतीय हैं, ये भी कोई ज्ञान कराने वाला उनको नहीं है और ऐसी स्थिति में जो विधर्मी लोग हैं उनको बड़गलाने में समर्थ हो जाते हैं और आज बहुत तेजी से भारत के लंबे चौड़े क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है ये बहुत दुख की बात है इसलिए यात्रा करनी चाहिए कहां से कहां तक बोले तो झोपड़ी से राजमहल तक की यात्रा साधु को करनी चाहिए राजमहल से झोपड़ी तक की यात्रा करनी चाहिए गांव गांव नगर नगर में जाना चाहिए और जब जब ऐसी परिस्थितियां आई हैं तब तब संतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और इस इसका प्रतिरोध किया है शाहजहां ने अपने शासनकाल में अपने मुल्ला मौलवियों के कहने से संतों की जमातों के घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया था और श्री बनखंडी नारायण दास जी महाराज की प्रार्थना पर श्री मलुकदास जी महाराज ने वादशाही हुक्म का उल्लंघन करते हुए सारे देश में जमात घुमाई थी उनके जमात के ठाकुर जी आज भी वृंदावन मलुक पीठ में विराजमान है और दिल्ली आने पर शाहजहां ने जब बंदी बना दिया संतों को जमात को तो जेल की छक्कियां अपने आप हाँ चलने लग गई थी और उसके बाद मलुकदास जी वृंदावन आ गए और शाहजहां जब तक शरण में नहीं आया तब तक उसके शरीर की जलन शांत नहीं हुई और मलुकदास जी ने जमातों की आवाजाही पर लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त कराया था ऐतिहासिक प्रमाण है इसलिए जो ब्राह्मण जो संत प्रवास नहीं करते यात्रा नहीं करते उनको भी धरती खा जाती है हाँ बस बेकार में नहीं घूमना चाहिए यहाँ भंडारा खाए वहां भंडारा खाए एक हंसी की बात आपको सुना दें हम हरिद्वार में गए एक उत्सव में तो एक महात्मा हमको मिले वृन्दावन के ही थे उन्होंने कहा महाराज जी आप यहाँ कैसे हमने कहा हमको तो न्योता गया था कि यहाँ उत्सव में आना तो हम आए हैं समय निकाल के बारे बाराघाट वाले महंजी भी थे हमारे साथ में आप कैसे तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम पंगत करने जा रहे हैं आज कंबल बटने वाला खूब बढ़िया दक्षिणा मिलने वाली है हम बाद में आएंगे सब आपको बताएंगे हम क्या ठीक बाद में आना तो हम लोग जहां रुके थे श्री नरसिंह धाम में रुके थे नरसिंह धाम हरिद्वार का बहुत पुराना स्थान है हमारे पूज्य श्री अयोध्याचार्य जी महाराज वहां विराजमान हैं हमारी खाचोक परंपरा के नाते भी हमारे बड़े गुरु भाई लगते हैं उनके स्थान की ही बात बता रहे हैं वहीं हम से उत्सव में वो तो महात्मा आए उन्होंने एक डायरी दिखाई उस डायरी में सारे भारत वर्ष के उत्सव और भंडारे लिखे थे कब रमण रीति में होता है कब वृंदावन में होता है कब गिरिराजी में होता कब अयोध्या में होता कब काट में होता कब जनकपुर में भंडारा होता सब लिखा था उसने बोले इसी डायरी के आधार पर हम घूमते महाराज खूब कपड़ा मिलता है खूब भेट विदाई मिलती है किराया लगता नहीं है बहुत आनंद है महाराज मैंने कहा भाई आपकी डायरी तो बिल्कुल फोटोकॉपी कराने लाए थे। सारे भारतवर्ष के भोज भंडारी लिखे हैं। पर भैया केवल भोज भंडारी को लक्ष्य में रख करके यदि घूमा जा रहा है तो उस घूमने का कोई अर्थ नहीं है घूमने का अर्थ क्या है श्री नंद बाबा कह रहे हैं महद विचलन निम दीन चेतसा वस्तुता संसार के दिनहीन प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही महापुरुष भगवत संकल्प से विचरते हैं सत्संग के लिए विचरते हैं सब जीवों का कल्याण हो इस कामना को अपने भाव मन में रखकर के विचरते हैं कहते दो लोग स्वर्ग पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं स्वर्ग के ऊपर चले जाते हैं स्वर्ग भी उनसे नीचे रह जाता है कौन कौन बोले जो समर्थवान होते हुए भी क्षमा कर दे वो भी अधोगति को नहीं जाता ऊर्ध लोगों में प्रस्थान करता है और जो दरिद्र होकर भी दान करता है वो भी स्वर्ग का अतिक्रमण कर जाता है दान की सामर्थ्य है तब दान करने की उतनी ज्यादा महिमा नहीं है दान की सामर्थ्य न हो फिर दान करे तो उसकी महिमा अधिक इसलिए और काम सामर्थ्य के भीतर करनी चाहिए गौ सेवा ठाकुर सेवा संत सेवा दीन दुखियों का उपकार इनकी सेवा वह सामर्थ्य से भी अधिक करनी चाहिए वो भी स्वर्ग का अधिकारी है अब और भैया ध्यान से सुन लो बिदुर जी कह रहे हैं दो लोगों को जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है राजा का धर्म है कि इन दो लोगों के गले में खूब मोटा पत्थर बांधे गंगा जी में डुबा दे हमारी इस कथा को सुनकर हमारे ऊपर केस मत करना कथनचित इच्छा हो तो बिदुरु जी से पूछना कि आपने ऐसा क्यों कहा बिदुरू जी कह रहे हैं महाराज द्वाबंभसी निवेश सब्यऊ गले बद्वा दृढ़ धनवंतम अदातारम दरिद्रम चा तपस्वीनम दो लोगों के गले में मोटा पत्थर बांध के नदी में डुबा दो कौन बोले जो धनवान होकर भी सेवा नहीं करता खूब धन कमाता है गौ सेवा संत सेवा नहीं करता ऐसे व्यक्ति के गले में पत्थर बांध के डुबा दो उसको जीने का अधिकार नहीं क्यों धन कमा रहा है आज एक विचार की आवश्यकता है आज भी इस देश में इतने बड़े बड़े धनीमानी लोग पड़े हैं जिनको अपनी संपत्ति का हिसाब स्वयं भी नहीं है हमारे पास ठीक ठीक कितना धन है और इतने श्रीमंतों के होते हुए भी गोमाताएं कचड़े के ढेर पर खड़ी हैं क्रूर कसाई उनको ले जा रहे हैं उनकी नृसंस हत्या हो रही है पन्नी गंदगी प्लास्टिक इसको खाकर गाय अपनी भूख बुझाने के लिए मजबूर है शासन यदि धर्म सापेक्ष तो होता तो ऐसे धनीमानी लोग जो ऐसी परिस्थिति पर भी हजारों लोग बेघर हैं हजारों लोग भूखे प्यासे रहे हजारों लोग वस्त्रहीन हैं और फिर भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास धन का कोई हिसाब किताब नहीं एक महात्मा ने हमको कहा बात तो हमको बड़ी वैसी लगी लेकिन महात्मा ने कहा इसलिए बहुत अच्छी भी बात लगी एक महात्मा बोले बोले आप लोग तो सीधे साधे हैं थोड़ी मोड़ी किसी ने सेवा कर दी बस आप प्रसन्न हो गए ये लोग किसी की सेवा नहीं करते धनी माने लोग महाराज ये बात तो हमारी समझ नहीं आती किसी की सेवा नहीं करते खूब सेवा करते हैं बोले ये अच्छे से अच्छे पवित्र काम के लिए दस बीस देने में भी संकोच करते हैं और इनके लड़के बच्चों के ब्याह होते तो करोड़ों रुपए सजावट में खर्च कर देते हैं हजारों रुपए के कार्ड छपा देते हैं आज विवाहों के नाम पर कितनी फिजुल हो रही है हमें तो पता नहीं है पांच पांच हजार का एक एक कार्ड छपता है और भोजन की प्लेट चार सौ पांच सौ नहीं हम तो अभी कोई झांसी में ही बता रहा था कि एक एक प्लेट जो है कई हजार की प्लेट एक भोजन की अब लोग खाते नहीं वो सब फेंका जाता है आप विचार करो ये धन का आदर है या धन का तिरस्कार ये लक्ष्मी का आदर है या लक्ष्मी का अनादर हम ये नहीं कहते अपने लड़के बच्चों के ब्याह में खर्च मत करो मकान बनाने में खर्च मत करो जितना जरूरी है उतना अवश्य खर्च करो लेकिन उतना फिजूल खर्च मत करो उतना धन गऊ ब्राह्मण संत की सेवा में लगेगा तो उसका कितना बड़ा लाभ होगा अरबों खरबों रूपये सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री पर खर्च हो रहे हैं उसका एक अंश भी गोमाता के लिए लगे कितना बड़ा लाभ होगा लेकिन महाराज विचित्र बात है कहते जो धनवान होकर भी सेवा नहीं करता है उसके गले में भी पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए और जो गरीब होकर भजन नहीं करता जसन में पड़ा हुआ है दरिद्रम चाह तपस्िधम धनहीन होकर तपस्या नहीं करता उसके भी गले में पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए इसका मतलब गरीबी भगवान ने तपस्या के लिए दी है मलुकदास जी की वाणी में एक एक वाक्य है सह मलुका जहाँ गरीबी तेई सबसे भले बाबा मन का है सिर तले यह पद है जहाँ गरीबी है वे भले हैं इसलिए भगवान ने गरीबी दी है भजन के लिए उपासना के लिए हमें उपासना करनी चाहिए दो लोग सूर्यमंडल का भेदन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं कौन उन्हें द्वाभिम पुरुष व्याघ्र सूर्य मंडल भेदनऊ्राट योग युक्त रणे संसार को त्याग करके साधु बनकर के ईमानदारी से भजन करने वाला व्यक्ति परिव्राट योग युक्त महात्मा वो भी सूर्यमंडल को भेद करके भगवान के निकट जाता है और जो राष्ट्र की रक्षा के लिए गौ माता की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अपने अपनी प्राणाहूति देता है उसको भी योग युक्त सन्यासी के समान मोक्ष प्राप्त होता है कितनी सुंदर बात है जो गति बड़े बड़े महात्माओं को मिलती है वो गति राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों को न्योछावर कर देने वाले शहीद जो सिपाही है जो वीर है सैनिक हैं उनको भी वही गति प्राप्त होती है ऐसा महाराज विद्रु जी का मत है बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं ऐसे लोगों का त्याग कर दे उनकी पहचान कर ले और पहचानने के बाद उनसे व्यवहार तोड़ दे कौन कौन चिराज्ञा राग्या वले न वर्ज्याहु पंडित विद्यात सह प्रज्ञ सह मंत्रिया दीर्घ सूत्र रव, रवसिचारण श्चा। बोले जो बहुत थोड़ी बुद्धि वाले हैं उनको भोजन पानी आदि दे दो बाकी उनसे कोई मंत्रणा मत करो भोजन दे दो वस्त्र दे दो दीर्घ सूत्री, सूत्री माने जो काम पांच मिनट में हो सकता है उसको पांच दिन लगा देने वाले ऐसे लोग दीर्घ क्या करें भूल गए चलो कोई बात नहीं अब नहीं क्या कल कर देंगे फिर कल बोले फिर कल कर देंगे कल उनका आता ही नहीं दीर्घ आलसी और जल्दबाज जल्दबाज को भी त्याग देना चाहिए बहुत से लोग होते हैं बात को ठीक से समझे नहीं हड़बड़ी में तुरंत काम में लग गए ये भी ठीक नहीं जल्दबाजी भी ठीक नहीं स्तुति करने वाले लोग बहुत से लोग होते हैं उनकी आदत ही होती है बहुत बढ़ाई करने की बढ़ाई करने वालों से भी सावधान नहीं चाहिए ऐसे लोगों से कोई गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए नहीं तो हानि राजा को हो जाएगी इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करके उनको त्याग दे और चार प्रकार के मनुष्यों को सदा अपने घर में आदर पूर्वक रखना चाहिए बहुत बढ़िया बात है आपके घर में चार प्रकार के लोग होंगे तो घर बहुत अच्छा होगा एक तो अपने घर के बड़े बूढ़े को बहुत आदर देकर के रखना चाहिए इतना आदर देकर बड़े बूढ़े को घर में रखो कि तो उस वृद्ध को ये समझ में आ जाए कि हमारी आज्ञा के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता बस उसको आज्ञा उस, उसको प्रधानता रख करके काम करो संकट में पड़े हुए कुलीन व्यक्ति को भी अपने घर में जगह देनी चाहिए क्यों कह व्यक्ति कभी आपके साथ दगा नहीं करेगा बेईमानी नहीं करेगा वो अच्छी सलाह ही देगा धनहीन मित्र को भी अपने घर में बसाना चाहिए उसको भी आदर देना चाहिए और बिना संतान की जो बहन है उस बहन को भी अपने घर में आदर पूर्वक रखना चाहिए कई बार बहनें विधवा हो जाती हैं, अब ससुराल में उतना उनका कोई आदर करने वाला नहीं है संतान नहीं है तो उनको आदर पूर्वक अपने घर में रखना चाहिए उनको यह न लगे कि अब हमारा संसार में कौन है घर से तो हम अलग हो ही गए हैं अब हमें कौन देखने वाला है इन लोगों का आदर करना चाहिए पांच लोगों की पूजा नित्य करनी चाहिए देवता पितर मनुष्य सन्यासी और अतिथि इन पांच की सेवा नित्य करनी चाहिए पांचों की सेवा से कभी विमुख नहीं होना चाहिए छह दोष त्याग देना चाहिए छह दोष त्याग देने वाले को संपत्ति अपने आप मिल जाएगी निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घसूत्रता ये छह दोष जोड़ देना चाहिए जो गुरु शिष्य को सही मार्ग न बतावे भगवत प्राप्ति का मार्ग न बतावे ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए ऐसे गुरु का त्याग कर दिया जाता है मंत्रोच्चारण न करने वाले होता का त्याग कर देना चाहिए रक्षा करने में जो समर्थ नहीं है ऐसे राजा का त्याग कर देना चाहिए और जो ग्वारिया कूलर पंखा में सोना चाहता है बढ़िया सुख सुविधा चाहता है ऐसे गो को भी गोसेवा से अलग कर देना चाहिए उसको भी त्याग देना चाहिए गो वह कर सकता है ठाकुर जी ने गो की गैया मैया जूती नहीं पहनती तो बिना जूती पहने ठाकुर जी ने गैया चराई है तो जो सुख की आशा रखता हो ऐसे गोसेवक को भी निकाल देना चाहिए और जंगल में रहने वाले नाई को भी त्याग देना चाहिए नाई काय को बना जब जंगल में रहता है जंगल में किसकी झजामत बनाएगा शेर की की, चीता की किसकी हजामत बनाएगा इसलिए जंगल में रहने वाले नाई को उसको भी त्याग देना चाहिए संसार के छह सुख हैं। लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी दया है हम तो बड़े सुख में हैं, बड़े आनंद में छह सुखे हैं। कौन कौन गिनती करो अर्थागमो नित्य मोगिता चिया चार प्रियवादिनी चयच पुत्रो करी च विद्या षड जीव लोक सुखा नि हे राजन संसार के छह सुख हैं पहला सुख अर्थागम रोज आमदनी होनी चाहिए ये पहला सुख है हाँ बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो रोज आमदनी नहीं होगी तो बढ़िया बढ़िया काम कहा से करोगे इसलिए आमदनी बनी रहे ऐसा प्रयास करना चाहिए ग्रस्त व्यक्ति को अर्थागमह पहला सुख है दूसरा है नित्य शरीर निरोग होना चाहिए नित्य निरोग रहना ये दूसरा सुख है तीसरा सुख है पतिव्रता प्रियवादिनी स्त्री होनी चाहिए झगड़ालू स्त्री महाराज घर में होगी तो चाहे जितना धन होगा तो रोना पड़ेगा मीठा बोलने वाली पतिव्रता स्त्री हो ये तीसरा सुख है चौथा सुख है इंद्रियों को मन को बस में रखकर श्रद्धा पूर्वक पिता माता की सेवा करने वाला आज्ञा पालन करने वाला पुत्र ये सत पुत्र ये चौथा सुख है और पांचवा कितने हो गए धन की प्राप्ति अरोगता अनुकूल पतिव्रता प्रिय स्त्री और उसका प्रियवादमी होना ये चार आज्ञाकारी पुत्र होना ये पांच और धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान होना ये क्षेत्र अर्थ करीच विद्या विद्या भी कई प्रकार की होती है कोई विद्या ऐसी होती है कि उस विद्या से आप ज्यादा धन नहीं कमा सकते और कोई विद्या ऐसी होती है जिससे आप धन कमा सकते हैं वो विद्या कौन सी है पंडितों के लिए तो वो विद्या है ज्योतिष ये अर्थकल विद्या है महाराज ऐसी वैसी ज्योतिष नहीं कि कुंडली देख के बोले रे बोले महाराज आपका लड़का बड़ा भाग्यशाली है क्या बोले ये इसके इशारे पर हजारों गाड़ियां नाचेंगी इशारे से चलेंगी गाड़ियां इसकी अरे बोले तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा बड़ी भेंट दो पंडित जी को आगे चलकर वो ट्रैफिक पुलिस बन गया उसके इशारे पर हजारों गाड़ियां चलती हैं ऐसे कर देता महाराज रुक जाना पड़ता है फिर ऐसे करता है तो चल पड़ती हैं गाड़ियां और दूसरे की कुंडली देखी अरे बोले ये तो रुपयों में ही दिन भर रहेगा उन्हीं में खेलेगा वो बैंक का कैशियर बन गया दिन भर रुपये का हिसाब कितना ठीक है किसी अंश में तो उन पंडित जी का ज्योतिष ठीक ही था गलत कहा निकला लेकिन ये ज्योतिष ज्योतिष नहीं ज्योतिष वस्तुतः भगवान के नेत्र हैं ठीक ठीक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाला वह जो कुछ कहेगा वह सर्वथा सत्य होगा इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं हम स्वयं एक प्रमाण दे रहे हैं हमारे तेल बोन की समस्या थी बड़ी पीड़ा थी एक बहुत अच्छे पंडित जी हैं राजस्थान में कारोई वाले पूज पंडित श्री नाथू लाल जी तो रहवासा महाराज ने हमको भेजा बोले उनसे पूछ लो कि हमको ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं हमको क्या इलाज लेना चाहिए उन्होंने ध्रग के पंडित हैं उन्होंने तुरंत कहा बोले महाराज आपको देसी दवा लेनी चाहिए और आप किसी भी स्थिति में ऑपरेशन की सलाह किसी की मत मानना और अभी कुछ इतने समय का दुख है वो आपको रहेगा दवाई करते रहो शांति से कोई चिंता की बात नहीं एक जगह कहीं आप रहेंगे गायों के बीच में रहेंगे ये भी कहा था और वहां एक जंगली आदमी आएगा अब वो आपकी कमर पर एक दवाई बांध देगा उससे बीमारी चली जाएगी अब हमने लिख लिया था उनकी बात को इसके बाद दुग्ध कल्प करने पथमेड़ आ गए बिना बुलाए महाराज एक गावड़े के एक व्यक्ति आए ब्राह्मण देवता बोले महाराज हम बढ़िया दवा जानते हैं उन्होंने दूध में पकाकर एक दवाई लगाई ठीक हो गए अब देखो पहले लगता था कि ये क्या कह रहे हैं पंडित जी के आदमी आएगा दवाई बांधेगा अब फिर ठीक हो जाओगे मन में शंकाएं थी अनेक प्रकार की लेकिन जब वो आदमी आया दवाई बांध ठीक हो, हो गए तब हमको विश्वास हुआ अरे भाई पंडित जी ने कहा था बात पूरी होगी सही होगी सही ज्ञान हो तो जो कुछ वह कहेगा वो सत्य निकलेगा आ नहीं तो अलल टपू की तरफ तो लोग बोलते रहते हैं तो ब्राह्मणों के लिए अर्थ करी विद्या है ज्योतिष क्षत्रियों के लिए अर्थ करी विद्या है युद्ध कौशल कुछ न रह जाए उनके पास वीर हैं कुशल हैं, वो जहाँ जाएंगे लोग कहेंगे महाराज हमारा काम कर दो वैश्यों के लिए अर्थ करी विद्या है व्यापार की कुशलता ऐसी कला व्यापार करने वालों को सीखना चाहिए एक रुपया पास में न हो और एक भी सहयोगी न हो फिर भी हम धन कैसे कमाएं ये सीखना चाहिए बच्चों को बीरबल ने अकबर को बताया बोले तो हमारे पास ऐसी विद्या है कि आप एक पैसा न दो और एक भी सहयोगी हमारे पास न हो तो भी हम धन कमा के दिखा सकते हैं बादशाह ने कहा ऐसे कैसे धन कमाओगे चले तो हमको छुट्टी देनी पड़ेगी आपको यहां छुट्टी दे, दे देंगे ठीक अब बीरबल महाराज के बहुत निकट हैं ये तो सब जानते हैं बादशाह के निकट हैं बीरबल समुद्र के किनारे पहुंच गए वहीं आसन लगाकर बैठ गए एक बही खाता लग रख लिया और कुछ लिखने लग गए लोगों ने पूछा क्या लिख रहा अरे बोले दूर हटो बादशाह की आज्ञा है सवेरे से शाम तक कितनी लहर आई गिनो गिन रहे हैं हिसाब किताब कर रहे हैं विचित्र बात के भाई लहर गिन रहे हैं अब लहर कटेगी तो बादशाह के पास शिकायत होगी हे अट जाओ यहां नौका का मतला ना लहर कट जाएगी हमारी लोगों ने कहा भाई आप तो कहा से कहाँ तक समुद्र में लहर आती है कहाँ तक आखिर हम लोग काम धंधा करेंगे कैसे करेंगे तो ऐसा करो हमारी शिकायत मत करना कुछ ले लो हमसे कोई बात नहीं धीरे से दे देना कब शाम तक की ड्यूटी है उसके बाद तुम लोग दे देना इतना इतना देना पड़ेगा फीस बाकी तुम लोग घूमो फिरो हम कागज काला करना करते रहेंगे महाराज एक दिन में उस जमाने में हजारों रुपए कमा करके एक दिन में हजारों रुपए कमा कर बीरबल ने कहा ये पैसे हैं कहाँ से आए बोले तो हमें अपने बुद्धि के बल से कमाए ऐसे ऐसे कमाए तो ऐसी भी कोई हुनर होनी चाहिए जो बिना मूल धन के भी रुपया कमा सके ये अर्थकारी विद्या है ये संसार के सुख हैं पर महात्मा लोग इस प्रकार के धन की कामना नहीं करते साधकों को नहीं करनी चाहिए परिश्रम से जो प्राप्त हो वही ठीक है अर्थ करी विद्या की ये महिमा कही जाती है महाराज कोई पंडित ऐसे होते हैं कैसे बोले प्रमदाह काम यानेसु याजका राजा विवदमानेश नित्यम मूर्खेश पंडिता कहते महाराज चोर अतावधान व्यक्ति से आजीविका चलाते हैं रोगी से डॉक्टर अपनी आजीविका चलाते हैं स्त्रियां कामी पुरुषों से अपनी आजीविका चलाती हैं ब्राह्मण लोग यजमानों से अपनी आजीविका चलाते हैं और राजा झगड़ा करने वालों से अपनी आजीविका चलाता है और नित्यम मूर्खे सुपंडिता पंडित मूर्खों से अपनी आजीविका जलाते हैं बोलो वृंदावन बिहारी इस तरह से बहुत सी बातें कही सुंदर सुंदर बातें हैं श्री विदुर जी ने कहा कि देखो मनुष्य को चाहिए कि वह किसी की पराजय नहीं चाहता और बिना किसी के पूछे यदि कोई अपना व्यक्ति है जिसके प्रति आत्मीयता है तो हित की बात बिना पूछे भी बता देनी चाहिए बिना पूछे नहीं बताना चाहिए लेकिन किसी के प्रति स्नेह वात् हो तो बिना पूछे भी उसको हितकारी बात बता देनी चाहिए अब शासक लोग सुन लें। बिदुरु जी कह रहे हैं जो राजा राज्य की स्थिति लाभ हानि खजाना देश और दंड इन, इन खय को ठीक नहीं रख सकता है वह राजा कहलाने के योग्य नहीं है शासन में बैठने के योग्य नहीं है इसलिए राजा को इतनी चीजों पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए क्या करना चाहिए बोले देखो सत्य से धर्म की रक्षा होती है योग से विद्या की रक्षा होती है रूप की रक्षा शरीर को साफ रखने से होती है और कुल की रक्षा चरित्र से होती है और महाराज जी विद्या का मध धन का मध और ऊंचे कुल का मध ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद हो जाता है और जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए मद उलट जाता है मद का उल्टा करोगे तो क्या होगा दम वो तो दमनशील हो जाते हैं सज्जन पुरुष के पास दम आ जाता है और दुष्ट पुरुष के पास इनके आते ही मद आ जाता है बहुत बढ़िया श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है दुरु जी कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य को किसका सहारा लेना चाहिए देखो बिना सहारे के बात बनती नहीं सहारा जरूर लेना चाहिए हर व्यक्ति को सहारा लेना चाहिए किसका सहारा लेना चाहिए बहुत प्यारी बात है बहुत प्यारी बात है बोलो श्री बिदुरू जी महाराज की जय गति ही आत्मताम संता संत एव सतांग असता गति नत, संत न संत ही परम गति है इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में किसी न किसी एक भगवान के प्रेमी अनुरागी संत का आश्रय जरूर ले लेना चाहिए और उनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए विदुर जी कहते हैं इतना कोई कर ले तो संसार में कहीं उसको नीचा नहीं देखना पड़ेगा मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं संतों को भी संत का आश्रय लेना चाहिए कोई संत है तो अब हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो खुद ही साधु हैं हमको किसी से पूछने की जरूरत क्या है संत को भी किसी ऐसे संत का आश्रय लेना चाहिए जिसकी आज्ञा से वह व्यवहार कर सके मनुष्य पुरुषों के आश्रय संत संतों के भी आश्रय संत हैं, संतों को भी सहारा देने वाले संत हैं। एक बात नारायण बहुत ऊंची है संतों को सहारा देने वाले संत हैं और दुष्टों को सहारा देने वाले भी संत हैं। यही तो संत की विशेषता है संतों को सहारा देते हैं दुष्टों को भी सहारा देते उन पर भी दया करते हैं कहते दुष्टों को सहारा संत देते हैं लेकिन दुष्ट कभी संत को सहारा नहीं देता दुष्ट तो संत को और अधिक नीचे दिखा करके उनको दुखी करना चाहता है इसलिए भैया संतों का आश्रय सदा लेना चाहिए दुष्टों के सहारे भी संत हैं। इस संबंध में श्री स्वामी श्याम चरणदास जी महाराज की एक पंक्ति हमें स्मरण में आ रही है समय संकोच ऐसी पूरी तो हम नहीं कहेंगे श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा हमरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा साधो निंदक मित्र हमारा अब निंदा करने वाले दुष्ट को भी भगवान की प्राप्ति हो जाए उसका कल्याण हो जाए ऐसी कामना संत को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता इसलिए दुष्टों के सहारे भी संत हैं आप सारे संसार पर विजय पाना चाहते हैं अपने दोषों पर विजय पाना चाहते हैं सारे संसार पर विजय पाना चाहते हैं बोले तो हाँ चाहते तो हैं बिदू जी कहते हैं एक गुण ऐसा है जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करा सकता है अपने दोषों पर भी विजय प्राप्त करा सकता है उस गुण का नाम है शील गुण शीलवान बन जाओ शील गुण संपूर्ण दोषों पर विजय प्राप्त करा देता है शीलवान व्यक्ति के भीतर कोई दोष नहीं रह जाता है अपने शील गुण से अपने विरोधियों को भी वह नतमस्तक कर देता है इसलिए हे राजन शील गुण सदा उसका आदर करना चाहिए अब हम आप सब बैठे हैं यहाँ बिद्र कहते हैं कि रजोगुणी कौन तमोगुणी कौन और सतोगुणी कौन इनकी ठीक से परीक्षा करके रजोगुणी तमोगुणी जीवों का संग छोड़ कर सात्विक पुरुषों का संग करना चाहिए ध्यान दें। हम कैसे समझें कि ये तमोगुणी है ये रजोगुणी है बोले जिसकी मध्य में रुचि हो जो मध्य का सेवन करता हो प्याज लहसुन आज निषि पदार्थों को खाता हो प्याज लहसुन मांस की तरह निषिद्ध तो नहीं है लेकिन प्याज के संबंध में एक बात हमारे शास्त्रों में आती है अब तो लोग प्याज के पीछे ही घबरा रहे हैं प्याज की कीमत बढ़ जायेगी पता नहीं महाप्रलय हो जाएगा प्याज के बिना क्या होगा प्याज के ऊपर सरकारें गिर जाती हैं भारत की ये प्रगति प्याज के ऊपर सरकारें बनती हैं प्याज के ऊपर ही लुढ़क गिर जाती हैं। प्याज खाने को नहीं मिला तो नीचे आ जाती है एक सूत्र है महर्षि पाणनी का उपसर्गात सुनोति। इससे निंदा के अर्थ में दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है प्रयोग है दिग्ध देवदत्तम अपशिंचती पलांडुम सिंचती बनता है पर निंदार्थ में सिंचती बनेगा शाह मूर्धन शक्त शा, सिंचती पलांड देवत्व नाम के व्यक्ति को धिकार है जो प्याज में पानी खींचता है खाने की बात तो छोड़ दो प्याज के खेत में जाने से तेज नष्ट हो जाता है पुण्य नष्ट हो जाता है उसमें पानी देने से भी हानि होती है आप लोग कहेंगे महात्मा लोग प्याज के पीछे क्यों पड़ गए हमारे ऋषियों ने इन वस्तुओं में खूब खोज की है अनुसंधान किया है जैसे मध्य मांस तमोगुण को बढ़ाता है ऐसे ही प्याज लहसुन भी तमोगुण को बढ़ाते हैं, काम विकार की उत्तेजना को जागृत करते हैं, इसलिए शास्त्र में इनको खाना मना है भगवान को भोग लगाना मना है इसलिए जो प्याज लहसुन गांजा भांग बीड़ी सिगरेट मध्य मांस आदि का सेवन करने वाला हो ऐसे व्यक्ति को तमोगुणी मानकर उसका संग नहीं करना चाहिए ये तमोगुणी की पहचान है रजोगुणी की पहचान क्या है बोले रजोगुणी वो खट्टा मीठा चटपटा खूब चिकना खूब बढ़िया चकाचक चार से कटोरी साफ़ की होना चाहिए एक दो तरह की दाल होना चाहिए दो तीन तरह के पापड़ दो तीन तरह के अचार चटनी ऐसी जिनकी रुचि हो ऐसे लोगों को रजोगुणी कहते हैं। आध्यानम मांस परम मध्यान्हम गोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणम भोजनम भरतर सभा दरिद्रो के भोजन में तेल की प्रधानता होती है और धनी मानियों के भोजन में घी की प्रधानता होती है इस तरह से तेल का भोजन करना भी बहुत उत्तम नहीं माना गया है और अधिक घी का खाना भी रजोगुणी कहा गया इसलिए घी जितना खाने का आ, मतलब घी जितना खाना चाहिए उतना ही खाना चाहिए उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए घी बहुत ज्यादा घी खाने को भी विदुर जी मना कर रहे हैं इस प्रकार से विदुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश प्रदान किए हैं और एक इतिहास भी सुनाया प्रहलाद और विरोचन का इतिहास सुनाया जो व्यक्ति न्याय नहीं करता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है इस इतिहास से यह मालूम पड़ता है एक कन्या थी उस कन्या का नाम था कीर्तिनी उस कन्या से विवाह प्रहलाद के पुत्र विरोचन करना चाहते थे और ब्राह्मण पुत्र सुधनमा भी उस कन्या से विवाह करना चाहते थे विरोचन का कहना यह था कि मैं दैत्य कुल का हूँ राजकुमार हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ और सुधनमा का कहना था मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ बोले न्याय कराने चलो क्या शर्त बदोगे तो विरोचन ने कहा कि रुपया पैसा कपड़ा लत्ता इसकी शर्त बनेंगे बोले नहीं इसकी शर्त नहीं प्राणों की शर्त लगाओ यदि हमारी बात रह गई तो तुम्हारे प्राण हमारे अधीन और तुम्हारी बात रहेगी हमारी बात खराब हो गई तो हमारे प्राण तुम्हारे प्राणों की बाजी लगाओ प्रहलाद जी के पास गए प्रहलाद जी ने प्रहलाद जी के सामने दोनों ने अपनी अपनी बात रखी प्रहलाद जी ने सुधनवा से पूछा न्याय न करने वाले को क्या पाप लगता है सुधनवा ने कई श्लोकों में बताया जो राजा न्याय नहीं करता उसको अमुक पाप लगता अमुक पाप लगता अमुक पाप लगता प्रहलाद जी ने कहा तब तो विरोचन तुम्हारे पिता प्रहलाद से सुधनवा का पिता श्रेष्ठ है क्योंकि वो ब्राह्मण है और तुम्हारी माता से इसकी माता श्रेष्ठ है क्योंकि वो ब्राह्मणी है ये सदाचारी ब्राह्मण है इसलिए इसकी विजय हुई तुम्हारी पराजय हुई यह सुनकर सुधन प्रसन्न हुआ बोले प्रहलाद जी यदि आप न्याय न करते ब्राह्मण को श्रेष्ठ न बताते तो तुम्हारे मस्तक के सौ टुकड़े हो जाते प्रहलाद जी बोले अब हमने न्याय किया तो हम हमारे ऊपर आप प्रसन्न है बोले हम प्रसन्न हैं। बोले हम भी कुछ मांग रहे हैं आपसे ब्राह्मणों से, से मांगने में छत्रियों को भी संकोच नहीं करना चाहिए क्या प्रहलाद जी बोले एक ही पुत्र है इसके प्राण दान हमको दे दीजिए बोले ठीक है प्राणों की बाजी लगाकर शर्त हुई थी बोले ठीक है हमने क्षमा कर दिया एक शर्त पर क्या शर्त बोले अब इस केसनी के सह तुम्हारा पुत्र हमारे चरण धोये अर्थात हमारे विवाह को स्वीकार करे ऐसा ही हुआ तो राजन इसीलिए आपको भी अपने भाई के पुत्र पांडवों के प्रति पूर्ण न्याय करना चाहिए आपको न्याय का त्याग नहीं करना चाहिए राजन कुछ दोष ऐसे हैं जो हर सज्जन मनुष्य को सर्वथा त्याग देने चाहिए कौन कौन मद्यपान कलहम पूग वैरम भारत्योरतरम ज्ञाति भेदम राज बरजान्यायुर्च पंथा प्रदुष्ट शराब कलह झगड़ा समूह के साथ वैर पति पत्नी में भेद पैदा करना कुटुम्ब वालों में भेद बुद्धि करना बहुत बुद्धि उत्पन्न करना राजा के साथ देश करना स्त्री पुरुष के विवाद में स्त्री और पुरुषों में विवाद पैदा करा देना बुरे रास्ते पर चलना ये सब त्याग देने योग्य हैं इनको जो है इनको त्याग देना चाहिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रम्म हत्यारे के समान उनका भी त्याग कर देना चाहिए दूसरों के घर में आग लगा देने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान विष देने वाला जारज की जारज संतान की कमाई खाने वाला सोमरस बेचने वाला शस्त्र बनाने वाला चुगली करने वाला मित्र द्रोह करने वाला परस्त्री गमन करने वाला गर्भ की हत्या करने वाला ब्रह्महत्यारे के समान भ्रूण हत्यारा ब्रह्महत्यारे के समान है बिदुरु जी महाराज कह रहे हैं गर्भपात भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप नहीं करना चाहिए प्रत्यक्ष मानव हत्या है गुरुस्त्री गामी वो भी ब्रह्महत्यारे के समान है ब्राह्मण होकर जो मद्यपान करता है वो भी ब्रह्महत्यारा है क्योंकि सारे पापों का प्रायश्चित ब्राह्मणों के लिए है शराब पीने का कोई प्रायश्चित नहीं है शराब पीते ही ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है तो ब्रह्मत्व को नष्ट करना ही ब्रह्महत्या है इसलिए मद्यपान प्रत्यक्ष ब्रह्महत्या है और अधिक तीखा स्वभाव वो भी ब्रह्महत्यारे के समान है क्योंकि वो बार बार बड़ों का अपमान करता है वेदों की निंदा करने वाला कौए की तरह काव काव करने वाला ग्राम पुरोहित ब्रात जो पचित हो गया धर्म से नीचे गिर गया क्रूर और शक्तिमान होते हुए भी शरणागत रक्षा न करने वाला रक्षितुक्त हिंसा सर्वे ब्रह्म हवीत समे सब ब्रह्म हत्या के समान है इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए हर मनुष्य को आठ गुणों का आदर करना चाहिए कौन कौन अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती आठ गुण उसका प्रकाश फैला देते हैं प्रज्ञा कौल्यम च पराक्रमशा बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता बुद्धि कुलीनता इंद्रियों का दमन शास्त्र का ज्ञान पराक्रम बहुत न बोलना यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना ये आठ गुण मनुष्य को समाज में प्रकाशित कर देते हैं और आठ गुण जिसमें नहीं होते हैं वो तो महाराज वो तो नीचे गिरता चला जाता है यज्ञ दान शास्त्रों का अध्ययन और तपस्या इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए और इंद्रिय निग्रह सत्य सरलता और कोमलता इनका भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए इनका सदा आश्रय लेना चाहिए नसा न साय न सृद्धा न ते वृद्धा ये न वदंति धर्मम नासधर्मो ये न तत्म ये नु विधम न तत् सत्यम यलेना अभी शिक्षा के पाठ्यक्रम में बिदुर पढ़ाई जाती है क्या हमें पता नहीं पढ़ाई जाती है अभी नहीं पढ़ाई जाती शायद नहीं पढ़ाई जाती पहले तो पढ़ाई जाती थी विद्रनीति भी परीक्षा में चलती थी संस्कृत परीक्षा में तो चलती थी विद्र कितने दुख की बात है कितने अच्छे अच्छे प्रकरण हैं ये यदि बच्चों को बातें सिखाई जाएं पढ़ाई जाएं उन्हें याद हो जाए तो समाज का राष्ट्र का देश का कितना सुधार हो जाएगा विदुर नीति जैसी जो शिक्षा बातें हैं आज के शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई जानी चाहिए कितनी सुंदर है लेकिन अब क्या करें ऐसी स्थिति है राष्ट्र की समाज की वह सभा सभा नहीं है जिस सभा में कोई ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध न हो वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न कहते हों और वह धर्म धर्म नहीं है जहां सत्य न हो और वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल घुसा हुआ हो अब ध्यान से सुन लें हमको ऐसा काम अपने बचपन में और अपनी जवानी में करना चाहिए जिससे कि हम बुढ़ापे में सुखपूर्वक रह सकें सारे जीवन की कमाई वृद्धावस्था को सुखमय बनाने के लिए है जी कह रहे हैं जिसका बचपन बड़े बूढ़ों की सेवा में जाएगा शास्त्रों के अध्ययन में जाएगा जिसकी युवावस्था धन धर्म धन के उपार्जन में जाएगी गौ सेवा संत सेवा माता पिता की सेवा अतिथि की सेवा में जिसकी युवावस्था जाएगी बिद्रु जी कहते उसकी वृद्धावस्था सुख में होगी जिसका बचपन बिगड़ गया जिसने जवानी में अपने माता पिता गऊ ब्राह्मण संत की सेवा नहीं की भजन नहीं किया बुढ़ापे में उसको रोना पड़ेगा इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि तुम्हें बुढ़ापे में रोना पड़े जैसे नौकरी करने वाले लोग को नौकरी करते हैं और नौकरी करते करते जब वो रिटायर्ड हो जाते तो उनकी पेंशन बन जाती है पेंशन बन जाती है तो बड़े शांति से अपने पेंशन से अपना खर्च चलाते हैं दान पुण्य भी उसी में कर लेते हैं कभी शीर्ष में जाना हो तो वहां भी चले जाते हैं तो उनको बड़ी बड़ी सहूलियत होती है पेंशन से तो ऐसा ही समझो कि जैसे लोग नौकरी करके अंत में पेंशनर हो जाते हैं ऐसे ही बचपन में जवानी में इतना पुण्यार्जन कर ले कि उस समय तो खूब काम चले और बुढ़ापे में उसके पेंशन से भी काम चल जाए ऐसा काम करना चाहिए पूर्वे वयसु तत्कुरियात ये नृद्धा सुखम बसेत यावज्जीवन तत्कुरियात प्रेत्य सुखम बसेत गुरुजी का शासन किन चेलों पर चलता है और किन पर नहीं चलता है किसका शासन किस पर है ज्ञान से सुन लो गुरु आत्मवताम शास्तार शास्ता राजा दुरात्मनाम न पापानाम शास्ता पापा शास्त्रा बैवस्व जी कह रहे हैं कि जो जितेंद्रीय आज्ञाकारी होते हैं उन पर गुरुजी का अनुशासन चलता है जो अजितेंद्रीय हैं आज्ञा नहीं मानते हैं ऐसे शिष्यों का कल्याण कभी होता नहीं है ऐसे लोगों पर गुरुजी की हुकूमत नहीं चलती है क्योंकि गुरुजी कहेंगे ये करो उसको तो वो करना ही नहीं उसको मनमाना करना है ऐसे लोग जो गुरु पादाश्रय ग्रहण करने के बाद भी सदगुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं विद्रु जी कहते हैं ऐसे लोगों का कल्याण संभव नहीं है इसलिए अपने मन से अपने कल्याण की बात पक्की मत करो संत सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके वे जो आज्ञा दे दें उसको श्रद्धा पूर्वक मानो जो जितेंद्रिय नहीं है आ, आत्मवान नहीं है आत्मबल में नहीं है ऐसे लोगों पर गुरुजनों का शासन नहीं चलता है वो मनमाने होते हैं जब मनमाने होते हैं तो गुरु की करनी गुरु जाएंगे चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा को सर्वोपरि मान करके कार्य करे फिर जाने अनजाने कभी कोई भूल भी उससे बन जाए तो उस भूल के कारण उसका पतन नहीं होगा गुरु कृपा से वो भूल सुधर जाएगी और वो परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ जाएगा किंतु गुरुजनों की आज्ञा जो नहीं मानते उनसे तो अपराध ही बनते हैं उनका कल्याण नहीं होता इसलिए गुरु आत्मवताम दुष्टों, दुष्टों पर शासन राजा का चलता है जेल में बंद कर देगा कोड़ा लगवाएगा दुष्टों पर शासन उनका चलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिपकर पाप करते हैं छिपकर पाप करने वालों पर शासन यमराज का चलता है इसलिए जो गुरुजी के शासन में रहते हैं गुरुजी के अनुशासन में रहते हैं उनको राजदंड से भी नहीं गुजरना पड़ता राजा के भय से मुक्त हो जाते हैं और वे यमराज के भय से भी मुक्त हो जाते हैं और जो गुरुजी की बात नहीं मानते उनको राजा की भी मार खानी पड़ती है और मरने के बाद जमराज के भी डंडे खाने पड़ते हैं बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की जय दो लोगों के लिए सारी धरती स्वर्णमयी है स्वर्ण पुष्प से स्वर्ण पुष्पों से आच्छादित है दो लोगों के लिए धरती उनके लिए कभी अकाल नहीं है कौन कौन कहते सुवर्ण पुष्पां पृथ्वी चिन्हंत पुरुषास्त्र शूर कृतव्यस्त यस्य जाना दोने तीन लोग शुर के लिए सारी धरती पर सोने सोना है विद्वान के लिए सारी धरती पर सोना है और सेवा भाव जिसमें आ गया है उसके लिए सारी धरती पर सोना है जिस किसी की भी सेवा करने लग जाओगे वह तो प्रसन्न हो जाएगा द्रुवित हो जाएगा और वह प्रसन्न हो गया द्रवित हो गया तो किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी हमें अपने पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी की बात याद आ गई गुरुजी कहते थे कि बनारस में पंडित महाशय जी उनके गुरुजी थे उनसे पढ़ते थे गुरुजी ने कृपा पूर्वक अपने घर पर रख लिया गुरुजी विवाहित हो चुके थे माता के सहित वहां रहते बोले माता गुरु माता की सेवा करती और मैं गुरु की सेवा करता लगातार सेवा में ही लगा रहता गुरुजी के घर की झाड़ू लगाना कपड़े धो देना बर्तन मज देना गुरुजी के मालिश कर देना स्नान करा देना सेवा में लगा रहता बोले एक दिन हम झाड़ू लगा रहे थे सफाई कर रहे थे और बोले गुरुजी आए आये पूज्य पंडित श्री महाशय जी वो सबको ही महाशय बोलते थे इसलिए उनको नाम ही पड़ जाता महाशय द्विवेदी महाशय हाँ गुरु जी बोले तुमने बहुत प्रेम से हमारी सेवा की है हमारा हृदय बहुत प्रसन्न तो है ऐसे ही हजारों ब्राह्मण तुम्हारी सेवा में रहेंगे गुरु जी सुनाते सुनाते भावुक हो जाते थे कहते थे देखो वृंदावन तो चिन्मय है लेकिन हमारा यह सेवा कुंज वाला घर सवेरे तो से लेकर रात तक हजारों सैकड़ों ब्राह्मणों की चरण रज यहाँ पड़ती रहती हमेशा विद्यार्थी गुरुजी की सेवा में हाथ जोड़ कर खड़े रहते एक बार महाशय जी ने कहा अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी कहते सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने कहा किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी बोले आज तक हमको कभी कमी का अनुभव ही नहीं हुआ कमी कहते किस एक और अपने छोटे विद्यार्थी जीवन की गुरुजी घटना सुनाते थे बोले तो एक गुरुजी थे जो हमको पढ़ाते थे वो आचार्य संप्रदाय के श्री रामानुष संप्रदाय के थे वो तो बड़े नियमनिष्ठ थे वैष्णव थे बनारस की बात है तो उन्होंने कहा भाई देखो कार्तिक महीना आएगा हम अपने ठाकुर जी को शालिग्राम जी को सवा लाख कुर्सी चढ़ाना चाहते है कोई विद्यार्थी है जो अपनी पढ़ाई भी करे और रोज तुलसी बगीचे से उतार के भी हमको दे पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी पाठ पूरा याद करना पड़ेगा है कोई विद्यार्थी ब्रह्मचारी बोले सब मौन रह गए गुरुजी कहते हम उसके खड़े हो गए नये नये भर्ती हुए थे गुरु गुरुजी हम तुलसी उतारेंगे बोले फिर दिन भर लग जाए एक आधा दिन लग जाएगा तुलसी उतारने में हाँ और आज तुलसी उतारे तो कल अर्चन करेंगे हम महीना भर में सवा लाख तुलसी से करना है जिस दिन तुलसी उतारी नहीं जाती उस दिन ज्यादा तुलसी उतारनी पड़ेगी एक दिन पहले पर तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी बोले नहीं गुरुजी पढ़ाई नहीं छूटेगी आपके आशीर्वाद से तो कहते हम करने लगे अब दूसरे विद्यार्थी तो बातचीत में भी लग जाते हम एक कागज में सूत्र वृत्ति सब लिख लेते और उसको पत्थर से दबा के रख देते दलिया में तुलसी उतारते रहते आदरन तेन सहित आदरन तेन सहित आदरन तेन सहित ऐसे सूत्र बोलते रहते, तुलसी उतारते रहते कहते सबसे ज्यादा हमको कंठस्थ हो गया और पढ़ाई भी हमारी पूरी हो गई और गुरुजी का जिस दिन नियम पूर्ण हुआ का नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हुआ गुरु ने कहा ऐ भाई द्विवेदी ब्रह्मचारी आओ पीठ की बोले तुमने सेवा करके हमारा नियम पूर्ण किया है अब तुम सब शास्त्र तुम्हें बिना परिश्रम के आ जाएंगे तो बोले क्या गुरुजी कहते थे कोई भी पुस्तक हम पढ़ा सकते हैं गुरुजी का आशीर्वाद ये तो भैया सेवा करने वाले को अपने परिश्रम पुरुषार्थ से वो चीज नहीं मिलती जो वस्तु सेवा से प्राप्त हो जाती है बस सेवा करने वाले को कभी अहंकार न आवे अहंकार ही सेवा के फल को नष्ट कर देता है ए, मैं बहुत बड़ी सेवा करता हूँ ये अहंकार न करे तो ये तीन लोगों के लिए धरती पर सोना ही सोना है इसलिए हे महाराज बहुत अधिक हम तुम्हें कहाँ तक सुनावे पांडव तुम्हें अपने पिता के समान मानते हैं तो तुम्हे भी पांडवों को अपने पुत्रों के समान मानना चाहिए बस इतना आप मान लो तो आपका दुख दूर हो जाएगा आगे भी बहुत कुछ उपदेश दिया है श्री बिदुरुजी महाराज ने और कहा कि देखो महाराज वेद में मनुष्य के लिए लिखा है शतायु शतायुरुक्ता पुरुष सर्व वेदे वेदेशु शतायु शतायुर्वय पुरुषा वेद में लिखा है मनुष्य की सौ वर्ष की आयु निश्चित है बहुत से लोग सौ वर्ष से बहुत अधिक जी जाते हैं प्राचीन ऋषि मुनि लोग तो हजारों लाखों वर्ष जी जाते थे अपने तपो बल से योग बल से आज भी वशिष्ठ विश्वामित्र प्रभृति ऋषि आज भी विराजमान हैं कहीं गए थोड़े ही और बहुत से लोग ऐसे जो सौ साल भी नहीं जी पाते है इसका क्या कारण है धरतराष्ट्र ने पूछा है बिद्रु जी ने कहा कि महाराज अत्यंत अभिमान अधिक बोलना त्याग का अभाव क्रोध और अपने पेट पालने की चिंता और मित्र से द्रोह ये छह प्रकार के दोषों के कारण मनुष्यों की आयु नष्ट हो जाती है यदि छह दोष न हो में तो वो कभी अकाल मृत्यु से मरेगा नहीं और सौ वर्ष तक निरोग होकर के जीवित रहेगा इन दोषों में अधिक बोलना भी आयु को कम करता है इसलिए ज्यादा बोलने वाले भी अल्पायु होते हैं बोलने में बहुत शक्ति का क्षय होता है पूरा दिमाग लगता है मास्तिष्क लगता है वाणी की शक्ति लगती है इसलिए महाराज ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा है वाक्यक्षयात वीर क्षय गरीय भोग से उतनी शक्ति का ह्रास नहीं होता जितनी शक्ति का ह्रास बोलने से होता है आप लोगों को लगता होगा कि बोलने में क्या है बढ़िया गद्दा तकिया लगा के बैठे हैं बोल रहे हैं पंखा भी लगा हुआ है लेकिन ये तो बोलने वाला जानता है चार घंटे छह घंटे लगातार जब बोलता है उसके बाद बाद में शरीर में कितनी थकान होती है एक पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने हमसे कहा बोले महाराज घंटा भर भी हम नहीं पढ़ाते हैं और एक घंटे की स्पीच देने के लिए इतनी तैयारी करते हैं और जब पढ़ा के आते तो हम थक जाते हैं चाय पीना पड़ता है ठंडा पीना पड़ता है वो आप लोग गर्मियों में भी, भी बिना खाए पिए और लगातार चिल्लाते रहते हैं कितनी ताकत है आप में एक महानुभाव ने हमसे कहा बोले महाराज आप लगातार जितना बोलने में श्रम करते हैं हम तो गृहस्थी हम करें तो हम तो स्मशान में जल्दी पहुंच जाएंगे अब भगवान जाने जो भी हो लेकिन अधिक बोलना भी आयु को कम करता है एक दोष यह भी है अधिक बोलना इसलिए मौन रहना चाहिए जितना बोले तो कम से कम उससे दुगना मौन रह जाए तो फिर उसकी शक्ति पुनः इकट्ठी हो जाती है चार घंटे बोले तो आठ घंटे मौन रहना चाहिए इसलिए कई महान भाव, बड़े वक्ता लोग नियम ले करके रहते हैं वे तो कथा के बाद एकदम मौन हो जाते हैं पूज्य श्री मुरारी बापू जी भी कथा के बाद मौन हो जाते हैं ये बहुत अच्छी बात है इससे शरीर की शक्ति का क्षय नहीं होता है तो ये छह दोष जो हैं आयु को कम करते हैं हे राजन सुलभः पुरुषाराजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ कहते महाराज मीठा बोलने वाले लोग बहुत सुलभ हैं लेकिन अप्रिय और हितकारी बोलने वाले श्रोता दुर्लभ हैं अप्रिय हितकारी बोलने वाले भी दुर्लभ हैं और उसके सुनने वाले भी दुर्लभ हैं बोले महाराज आप चिंता क्यों करते हैं चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए बोले इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक महात्मा का सिद्धांत है मृत्यु है ही नहीं जब मृत्यु है ही नहीं तो फिर डरना किस बात से अच्छे काम करो मरना मृत्यु तो है ही नहीं यह सुनकर धरतराष्ट्र के कान खड़े हो गए बोले महाराज मृत्यु नहीं है यहाँ नहीं है मृत्यु ये किसका सिद्धांत है कहते हैं सनका दिको में जो सबसे छोटे हैं सनत कुमार जी उन्हीं को सनत सुजात कहते है ये सनत सुजात महर्षि का भाव है मृत्यु है ही नहीं बोले तो फिर आप क्यों उसका उपदेश नहीं करते आप हमें वो प्रकरण जरूर सुनाइए बोले उस प्रकरण में ब्रह्म विद्या की चर्चा है और विदुर जी कहते हैं मेरा जन्म शूद्रा के गर्भ से हुआ है इसलिए मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं कर सकता ब्रह्म विद्या का उपदेश तो किसी विरक्त संत के माध्यम से होना चाहिए कितनी मर्यादा का पालन है विदुर जी के हृदय में संपूर्ण वेदों का ज्ञान है लेकिन वह कितनी मर्यादा का पालन करते हैं उन्होंने उसी समय आवाहन किया और अर्धरात्रि के समय ही महर्षि सनत सुजात महल में प्रकट हो गए बोलो महर्षि सनत सुजात जी महाराज की बड़ा अद्भुत प्रकरण है इसकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि डेढ़ बज राय यही विराम करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्या्याम जय राधे श्या्या्याम राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम जय राधे जय रघुनंदन जय शि जय रघुनंदन जय शि राम, राम। जाने बल्लभ सी ताराम जान की बल्लभ सी जय जय श्या जय जय द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत हमारा से...